इन ग्रंथों में दुराग्रह नहीं है और महाभारत भागवत इनमें तो है ही कहाँ से तो साक्षात वेद तुल्य हैं वेद का भी सार हैं इसलिए इन ग्रंथों का हमें श्रद्धा पूर्वक आश्रय लेना चाहिए यह हमारी प्रार्थना है क्या कहें आपके मन की तो आप जानें हमें कथा का वियोग हो रहा है हमारा यह समय भगवान की कृपा से कितना बढ़िया गया इतना अच्छा समय गया कि हम कह नहीं सकते यद्यपि हमारे निकटवर्ती संत यही कह रहे थे कि महाराज जी बहुत यात्राएं हो जाती हैं रामपुरा खोरी ब्राह्मणान में श्री मंगलचंद डीडवानिया विद्या मंदिर परिसर में एक महीने आपको खूब विश्राम मिलेगा कथा कहो उसके बाद प्रसाद पाओ और विश्राम करो लेकिन पूरे ग्रंथ का एक बार मूल पारायण तो भगवत कृपा से हो चुका था हरिवंश और जैमिनी अश्वेध सहित लेकिन इतने बड़े ग्रंथ को थोड़े समय में कहना इसके लिए स्वाध्याय की महती आवश्यकता थी तो इसलिए जो समय कथा के अतिरिक्त बचा वो ग्रंथ के अवलोकन में ग्रंथ के स्वाध्याय में गया और थोड़ी बहुत जो निद्रा का समय गया वो इस चिंता में गया कि अरे अभी तो बहुत कथा है हे व्यास भगवान कृपा करो पार उतारो आपको सुनके शायद हंसी भी आ सकती है इन दिनों में कितने दिन ऐसा हुआ कि स्वप्न में भी कथाई चली वो कथा इसलिए चली को दिमाग में वही चीज भरी हुई है बाहर की बात कहाँ से आवे तो सोए थोड़ा दिन में विश्राम किए तो शुरू हो गई और रात को सोए तो शुरू हो गई युद्ध की कथा के समय युद्ध दिखाई पड़ने लग गया महाराज ये भगवान की कृपाई है कि हमें ऐसे पवित्र अवसरों पर तदाकार होने का अवसर प्राप्त होता है तो यह समय बहुत अच्छा गया अब घड़ियां गिन रहे हैं आज कितनी तारीख हो गई आज पांच तारीख हो गई यह तो हो ही गई अब एक दिन बीच में है। छत को यह संपन्न हो जाने वाला है लाइव कथा के इतिहास में चैनल वाली कथा के इतिहास में यह भी सौभाग्य शेखावाटी राजस्थान को महाभारत ज्ञान कथा समिति को श्री नथमल जी को ये सौभाग्य मिला कि एक महीने की लाइव कथा श्लोक सुनकर आश्चर्य कर रहे थे सात दिन की लाइव होती है नौ दिन की भी होती है कहीं दस दिन की भी सुनी गई है लेकिन महीना भर की लाइव कथा ये इतिहास में पहली बार है और इस प्रकार से विराट रूप में महाभारत की कथा जिसे केवल भारत ने नहीं जहाँ तक चैनल की गति है वहाँ तक के लोगों ने सुना हो और लोग अपने लाख काम छोड़कर सुन रहे हों ये यह पहली कथा है और इस इसके पीछे कोई अपना प्रचार प्रसार यह बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं है बड़े बड़े लोग धरती पर आए जिनके नाम निशान भी नहीं है हम किस खेत की मूली हैं हम हैं कौन चीज इसलिए ऐसे पवित्र ग्रंथों का स्पर्श करने के बाद यदि यश की कामना हो नाम हो हमारी कीर्ति हो हमारा हमारी मान बढाई हो ऐसी कामना यदि किसी के अंतकरण में है तो उस जीव का निश्चित दुर्भाग्य है ऐसे ग्रंथ का स्पर्श करने के बाद भी उसकी यह अत्यंत मलिन वासना नहीं गई इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा हम आपको सत्य कहें हम तो कथा को टैप करने के भी पक्ष में नहीं रहे इसलिए नहीं रहे कि टैप के बाद लोग फिर आलस्य पूर्वक सुनते हैं पढ़े-पढ़े सुन रहे हैं तो हम मना कर देते थे टैप मत करो कथा ऋषिकेश में कथा हुई सन हमें स्मरण में नहीं है शायद दीनबंधु दास को स्मरण में होगा पहली कथा जब हुई शायद 2000 में हुई थी क्यों गंगा दो हजार में श्री लक्ष्मी नारायण जी लोहिया मुंबई वालों की ओर से ऋषिकेश में पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास सुखदास जी महाराज वहाँ उस समय विराज रहे थे हम दूर दूर से तो दर्शन करते थे पर स्वामी जी से निकटता से जुड़े नहीं थे वहाँ किसी ने टैप करके स्वामी जी को कैसेट सुनाई पहली बार स्वामी जी से निकटता बढ़ी फिर निकट गए इसके बाद जब दूसरी कथा हुई ऋषिकेश में तो स्वामी जी ने पू एक संत ने पूरी कथा टैप की और स्वामी जी को भी कुछ अंश सुनवाया तब स्वामी जी ने उस समय कहा इसमें सत्संग का स्तर गिरता चला जा रहा है इसलिए इस प्रकार की कथाएँ लोग सुनकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें ये जरूरी है इसलिए महाराज को बोल दो कि कैसेट बनाना कोई बुरी बात नहीं है अपने तो भगवान का प्रचार करना चाहते हैं सत्संग का प्रचार करना चाहते हैं कैसेट बनाना बुरी बात नहीं है ऋषि के से ही दो साधक आए और कैसेट का कार्य आरंभ हुआ उससे भी लोगों को लाभ हुआ फिर महापुरुषों का ही आग्रह हुआ कैसेट का लाभ भी लोगों को मिलता है पर सीमित मिलता है आजकल यह विज्ञान भी लोगों को लाभ पहुंचाने का एक माध्यम बन चुका है नहीं तो बिल्कुल मन में यह कहीं इतनी भी बासना नहीं कि हमारी कोई कथा टीवी पर आवे हम कोई टीवी वाले एक्टर हैं नहीं जो हमारी कथा आवे टीवी के लायक भी हमारी कथा नहीं है दोनों ही बातें लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि यदि लोगों को लाभ मिलता है तो इसमें आपकी क्या हानि है इस कथा में भी हमारे मन में था कि अरे भाई इतना बड़ा आयोजन कितना व्यय होगा लेकिन आयोजकों के मन में एक ही भावना थी यहाँ बैठकर कर दस बीस हजार लोग सुनेंगे इससे अधिक लोग कहाँ तक सुन सकेंगे लेकिन जब इस चैनल के माध्यम से ये कथा होगी तो आज आवश्यकता है और उसके अनुरूप संपूर्ण राष्ट्र को ही नहीं भारतीय संस्कृति से प्रभावित लोग जहां जहां विश्व में रहते हैं और जहां तक ये चैनल जाता है वहां तक के सभी लोग सुन सकेंगे केवल यही एक उद्देश्य लेकर के और इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई इसलिए भैया प्रयोजन यही है बार बार गो सेवा की बात कही जाती है आज हम उसको भी स्पष्ट कर दें क्योंकि हमको फिर समय नहीं रहेगा हम जानते हैं जहां कहीं गो सेवा हो रही है साक्षात गोविंद प्रभु ही गो सेवा कर रहे हैं यदि कोई मनुष्य ऐसा अभिमान पालता है तो वह अपराधी है गाय का पालन कौन करेगा विश्व की पालिका रक्षिका पोशिका गाय है उसका पालन कौन करेगा भगवान जिन जीवों को अपना करके जानते हैं और मानते हैं उन जीवों को सेवा के गौ सेवा में गौ संरक्षण गौ संवर्धन में किंचित निमित्र भगवान बना लेते हैं जैसे अर्जुन से कहा मात्रम भव सभ्य साचिन ऐसे ही भगवान जिन्हें अपना करके जानते मानते हैं उन्हें इस अत्यंत पवित्र कार्य में किंचित निमित्त बना लेते हैं वे संत धन्य हैं जो इस महनीय कार्य में निमित्त बने हुए हैं वे आस्तिक सदगृहस्थ भक्त धन्य हैं जिनकी पवित्र लक्ष्मी गो सेवा जैसे पवित्र काम में लग रही है लेकिन आज फिर भी हम आपको निवेदन करें आज भी बड़ी जो संस्थाएं हैं वे आज भी भयंकर आर्थिक संकट का, संकट से जूझ रही हैं बड़ी संस्थाएं गोसेवी संस्थाएं और किन्हीं संस्थाओं में घाटा नहीं है यहां तो लगाने ही लगाना है संरक्षण के काम में कहने में थोड़ा संकोच है लेकिन फिर भी हम कह देते हैं कितनी बड़ी गोसेवी संस्था है पथमेड़ा गोधाम वह भी प्रायः भयंकर आर्थिक संकट में ही रहती है आपको बताएंगे कि इतना बड़ा कर्ज है तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा फिर भी महापुरुष मुस्कुराते रहते हैं प्रसन्न रहते हैं उनमें कोई उद्विग्नता नहीं दिखाई पड़ती है क्यों ना हो यह गो माता का कृपा प्रसाद है तो हम निवेदन कर रहे हैं जहाँ कहीं भारतीय गोवंश है वो गोवंश हमारे ठाकुर जी का है और ठाकुर जी के नाते हमारा है इसलिए कोई एक दो संस्था नहीं जितनी भी इस भारतवर्ष की पवित्र गोसेवी संस्थाएं हैं वे हमारे ठाकुर जी के नाते हमारी अपनी हैं और जहाँ जहाँ रहकर लोग गोसेवा कर रहे हैं वो हमारे अपने ठाकुर जी का ही कार्य कर रहे हैं हमारा अपना व्यक्तिगत कोई कार्य नहीं है देखो महाराज जी की पथमेड़ा की चर्चा हो रही थी और महाराज जी प्रकट हो गए श्री गौ माता की जय सव संतन की जय जय श्री राधे तो जो जहां हैं वहीं रहकर प्रेम से गो सेवा करें और गोष्ठों में गो सदनों में गो सेवा हो रही है वहाँ आप सबका समर्पित सहयोग हो पथमेड़ा में सहयोग हो जड़खोर गोधाम में सहयोग हो गिर के निकट पूज्य बाबा ठाकुरदास जी एवं सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी के संकल्प से विराजमान श्री शूरश्याम गोशाला हो चंद्र सरोवर पर अथवा ओरछा की सुरभी गोवंश सेवा पर्यावरण संरक्षण संस्थान हो ऊर्छा गौशाला हो वृंदावन गौशाला हो और कहीं भी भारतवर्ष में गौशालाएँ हैं वे सब ठाकुर जी की हैं और उनका कार्य करने वाले सब गौ माता का कार्य कर रहे हैं और गौ माता का कार्य हमारे ठाकुर जी का कार्य है और इस नाते से हमारा कार्य है तो जितनी गोसेवी संस्थाएँ हैं उनमें तो आप सबका समर्पित सहयोग होना ही चाहिए हमारी विशेष प्रार्थना इस महाभारत कथा के माध्यम से है कि गोसेवी संस्थाओं में अपनी समर्पित सेवा करते हुए भी आप स्वयं गोपालक बने स्वयं गोवृत्ति बने हमारा लक्ष्य यही है क्योंकि जब तक घर घर गाय नहीं पहुंचेगी प्रत्येक व्यक्ति गोपालक गो सेवक नहीं होगा तब तक गो संरक्षण का कार्य कठिन रहेगा ये तो मजबूरी में बड़ी गौशालाएं स्थापित करनी पड़ रही हैं कहीं तो गोवंश का संरक्षण हो इस निमित्त गौशालाएं संस्थापित करनी पड़ रही हैं यह समाधान नहीं है समाधान यह है कि भारतवर्ष का प्रत्येक कृषक गोपालक हो और उसकी कृषि पूर्ण गो आधारित कृषि हो फिर किसी किसान को फांसी नहीं लगानी पड़ेगी फिर किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी फिर किसी किसान के घर में दुर्व्यसन नहीं होगा आप आप तो विचार तो कीजिए कृषक जो पवित्र तरीके से कृषि करते थे आज कृषि में लाभ नहीं हो रहा है पैसा कर्ज कर करकर के विदेशी खाद डाल रहे हैं बड़ी महंगी रासायनिक दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं अपने और अपने परिवार के और राष्ट्र के स्वास्थ्य को नष्ट कर रहे हैं और इतना ही नहीं महाराज अब उनको आर्थिक संकट से उबारने के लिए अहम बुद्धिमान प्रशासन कहें कि बुद्धि के बुद्धि का दिवालिया प्रशासन कहें ये तो कहना बहुत अच्छा नहीं है आप लोग अपने आप समझें ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कृषकों को उनकी पवित्र पद्धति जिससे वे बहुत पवित्रता पवित्रतापूर्वक धनोपार्जन करते थे उससे हटाकर उनके आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अपने खेत में गड्ढा खोद लो मछली पालन करो मछली बेचकर पैसा कमाओ मुर्गी पालन करो भेड़ पालो बकरा पालो माने उनको मांसाहारी बनाया जा रहा है और उन भारतवर्ष के पवित्र कृषकों कस, को कसाई बनाया जा रहा है आप लोग कहेंगे कसाई कृषक और कसाई कैसे अरे आप स्वयं काटते हैं या काटने वाले को देते हैं प्रकारांतर से दोनों ही कसाई माने जाएंगे ऐसी स्थिति है स्थिति इसलिए आई कि कृषक गो सेवा से दूर हो गया कृषि गो सेवा से शून्य हो गई गो आधारित कृषि न होने के कारण कृषि विशैली हो गई और गो तत्व की गो महिमा की प्रतिष्ठा लोगों में न होने के कारण ऋषि संस्कृति भी नष्ट हो गई भारत की ऋषि संस्कृति भी नष्ट होने के कगार पर है और भारत की कृषि संस्कृति भी नष्ट होने के कगार पर है बहुत बु, बहुत बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है यथार्थ को भले ही वह कटु हो पर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए देखने में हम लोगों ने ऋषि मुनियों के जैसा विष बना रखा है लेकिन ऋषित्व हमारे भीतर नहीं है क्यों नहीं है कहाँ चला गया हमारा ऋषित्व हम ऋषियों की संतान हैं फिर हमारा ऋषित्व कहाँ तिरोहित हो गया गो सेवा से दूर होने के कारण गोवृत्ति न होने के कारण गाय हमारे मठ मंदिर में नहीं रही हम बाजारों की वस्तुएं खाने लग गए तो वेशभूषा चाहे जैसी बना लें हमारे भीतर से ऋषित्व तिरोहित हो गया इसलिए भारतवर्ष में पुनः ऋषि संस्कृति की और कृषि संस्कृति की प्रतिष्ठा करनी होगी तो घर घर में गाय पहुंचानी होगी हर व्यक्ति को गोपालक बनाना होगा हर व्यक्ति को गोभक्त बनाना होगा हर व्यक्ति को गोवृत्ति बनाना होगा और इस एक महीने की कथा का सार यही है हमारे यहाँ शास्त्रों में अलग अलग देवताओं को अलग अलग रुचि का बताया गया किस देवता की क्या रुचि है होती भी है मनुष्यों में भी अलग अलग पसंद होती है कोई किसी से प्रसन्न होता कोई किसी से प्रसन्न होता भगवान गणेश प्रथम है, हैं वो मोदक प्रिय हैं अथर्व में लिखा है जो एक हजार लड्डुओं से अर्चन करता है उसे वांछित फल की प्राप्ति होती है यो मोदक सहस्त्र फलम अवाप्त न होती वांछित फल, फल इसका मतलब लड्डू उनको बहुत प्रिय है एक हजार लडुआ चढ़ाओ गणेश जी से काम पूरा गणेश जी काम पूरा कर देंगे भगवान शिव जलधारा प्रिय है अभिषेक करो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं क्यों ना हो भगवती गंगा उनकी जटाओं में विराजमान है भगवान शिव जलधारा प्रिय हैं सूर्य नारायण नमस्कार प्रिय हैं नमस्कार प्रियो भानु सूर्य नारायण नमस्कार प्रिय हैं अब भगवान विष्णु को क्या प्रिय है तो कहीं कहीं अलंकार प्रियो विष्णु भी है पर इसकी अपेक्षा उपकार विष्णु विष्णु भगवान विष्णु उपकारप्रिय हैं, उनको उपकार प्रिय लगता है जो उपकार करने वाला होता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है भगवान को गाय अपनी संपूर्ण सृष्टि में गाय अत्यंत प्रिय क्यों है इसीलिए है कि भगवान उपकारप्रिय हैं और गाय के जैसा उपकार इस ब्रह्मांड में और कोई प्राणी नहीं करता सबसे अधिक उपकार सृष्टि पर यदि किसी का है तो वह पूज्या गोमाता का है इसलिए भगवान कृतज्ञ हैं गाय के प्रति गाय की चरणरज मस्तक पर धारण करते हैं गाय की सेवा करते हैं गाय के पीछे पीछे चलते हैं और ग्वारिया बनकर आनंदित तो होते हैं भगवान उपकार प्रिय हैं इसलिए उपकारी मनुष्य पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं जिसके मन में पर उपकार बचन मन का आया मनवाणी क्रिया से परोपकार की भावना जिसके चित्त में होती है उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और संत का सरल सहज स्वाभाविक जो स्वरूप है वो यही है उसके मन में उसकी वाणी में उसकी क्रिया में किसी प्राणी का अनिष्ट चिंतन नहीं होता है प्रत्येक मनवाणी की मनवाणी और क्रिया से वह सभी प्राणियों का परम कल्याण चाहता है यही संत की परिभाषा है यही संत का स्वरूप है भगवान गाय पर प्रसन्न होते हैं अच्छा गाय भी उपकारप्रिय है गाय भी उपकारप्रिय विष्णु उपकारप्रिय प्रिय है गाय भी उपकारप्रिय है इसलिए गाय भी प्रसन्न उसी पर होती जो उपकारी होता है उपकारिता जिसके भीतर नहीं है उसके भीतर गोभक्ति भी नहीं है कल स्वामी विशुद्धानंद जी एक बात कह रहे थे हमको बहुत अच्छी लगी ये भी महाराज बड़े चिंतक विचारक हैं। ये कल कह रहे थे कि बहुत बचपन में हमने सुना था कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक है फिर बोले संतों की शरण में आए संन्यास दीक्षा ली कुछ शास्त्रों को पढ़ने का अवसर मिला तो समझ में आया कि मनु जी ने कहा नास्तिकों वेद नंद का जो वेदों का आदर करे वो आस्तिक है जो वेदों की निंदा करे वो नास्तिक है फिर और आगे कुछ सत्संग करने का अवसर मिला तो समझ में आया कि अस्ति अस्तिनास्तमति ही महर्षि पाणनी का सूत्र है परलोक पुनर्जन्म की सत्ता जिसके सिद्धांत में है वो आस्तिक है जो परलोक पुनर्जन्म को नहीं मानता वो नास्तिक है किंतु स्वामी विशुद्धानंद जी कह रहे थे कि वर्तमान समय में आस्तिक नास्तिक की परिभाषा क्या होनी चाहिए वे कह रहे थे जो गाय को माने जो गाय में श्रद्धा करे वो आस्तिक जो गाय को न माने गाय में जिसकी श्रद्धा ना हो वो नास्तिक हमने कहा स्वामी जी आपकी परिभाषा सबसे अच्छी और ये परिभाषा पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री संपन्न पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी पूज्य पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी जिनके चरणों में बैठकर के हमें यतकिंचित सदग्रंथों के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे अनेक गुरुजन हैं विशेष रूप में पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी से हमने अध्ययन किया पूज्य पंडित श्री राजाराम मिश्र जी गुरु पूज्य पंडित श्री गिरिराजी गुरु जी पूज्य श्री वेदांति गुरु कई महापुरुष हैं जिन्होंने बड़े प्रेम और स्नेह से हमें पढ़ाया हम उन सभी गुरुजनों को सादर वंदन करते हैं किंतु श्री धर्मसंघ वाले गुरुजी उन्होंने विशेष स्नेह और कृपा इस दास को प्रदान की एक बार हमने गुरुजी से पूछा गुरु जी हिंदू की परिभाषा क्या है तो गुरुजी बोले जिसकी गोबर गोमूत्र में श्रद्धा हो वो हिंदू है। बहुत ऊंची बात है गाय की बात नहीं कही उन्होंने नहीं महाराज अनेक लोग ऐसे होते जिनको गोवर गोमूत्र से घृणा होती है गुरुजी ने कहा जिसकी गोमय गोमूत्र में श्रद्धा है वो हिंदू है जिसकी गाय में श्रद्धा न हो गोबर गोमूत्र में श्रद्धा न हो समझ लेना चाहिए वो आज जैसे सब चीजें मिलावटी हैं ऐसे ही वह मिलावटी आदमी है उसमें वर्ण संकरता का दोष जरूर है कहीं ना कहीं से वो अपनी पवित्र परंपरा में पैदा नहीं हुआ है यदि उसको गाय के गोवर गोमूत्र में गाय में श्रद्धा उसकी नहीं है तो आपके मन की आप जाने हमें तो इतनी अद्भुत सुगंध गोबर गोमूत्र में आती है कि हम क्या कहें ये गोबर वाले जो हमको ज्यादा प्रिय इसीलिए लगे कि उसकी डकार भी आती तो गोमूत्र गोबर की और बस वो सुगंध से अत्यंत चित्त आह्लादित तो हो जाता है अरे गोबर गोमूत्र तो है ही है गो माता के शरीर पर आप हाथ फेरिए महाभारत में गो माता को गुगुल गंधिका कहा है गुगुल गंधिका गुग्गुल धूप होती है गुगुल उसके समान सुगंध है आप चाहे गुग्गुल को सूंघ ले और चाहे गाय के शरीर पर खजौरा करने के बाद गाय का मतलब जर्सी फर्सी नहीं भारतीय विशुद्ध देसी गाय उसको आप हाथ फेरने के बाद आप सूंघे तो आपको गुग्गुल की सुगंध आएगी महाभारत में अनुशासन पर्व में लिखा है कि गुगुल की उत्पत्ति भी गोमूत्र से हुई है इसलिए देवताओं का आहार गुग्गुल है गुगुल की धूप देने से देवता पुष्ट होते हैं और भगवान शंकर ने तो इसे अपना एकमात्र प्रिय आहार बनाया है इसलिए भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करके यदि घृत मिलाकर गुग्गुल होम किया जाए उसका बड़ा भारी महात्म ग्रंथों में लिखा हुआ है भगवान शिव का आहार ही गुगुल है वो क्यों है गुगुल आहार क्योंकि वह गाय के मूत्र से उत्पन्न है भगवान शिव पसंद होते हैं गुगुल के धूप से शास्त्रीय प्रमाण है गाय के तो रोम रोम में सुगंध है गाय के गोष्ठ में सुगंध है अरे नारायण गायकी चर्चा में सुगंध है गायकी महिमा में सुगंध है गायकी चर्चा में सुगंध है आज हम जब कथा की ओर आ रहे थे तो बड़ी सुंदर एक रचना हमको प्राप्त हुई चलते चलते पूज्य पिताजी ने दी बहुत सुंदर रचना गाय गाय गाए गाय गाए गाय गाय रे व्यर्थक है गाय गाय तो है ही है गाय गाय गाए गाए यही गाओ गाय की महिमा गाओ गाय गाय गाय गाय गाए गाए गाय रे गाय गाय गाय गाय गोविंद को पाय रे गाय गाय गाय गाय गा करके गोविंद को प्राप्त कर लो गोविंद बिन गाय कहाँ गोविंद बिन गाय कहाँ गाय गाय गाय रे गाय बिन गोविंद को कहाँ कैसे पाय रे गाय बिन गोविंद को कहाँ कैसे पाय रे गीता गंगा गायत्री गोप गोपी गाय रे उरु गाय गाय जान विश्वरूप गाय रे गाय भी विश्वरूप है माता गाय भूमि गाय माता गाय भूमि गाय भारत माँ गाय रे भारत माता भी गाय भारत माँ गाय रे सूर्य चंद्र किरण गाय, गाय गाय गाय गाय रे सूर्य चंद्र किरण गाय, गाय गाय गाय गाय रे गायन गुण गान सुन गायन गुण गान सुन गोविंद चली आय रे गायन गुण गान सुन गोविंद चल आय रे गाय गाय गाय गाय गोविंद मिल जाय रे गाय गाय गाय गाय, गाय, गाय गोविंद मिल जाय रे नाथें ना आग पिए काली मर्दन करते हैं गायों के लिए नाग नाथें आग पिए गिरिवर उठाए रे इंद्रयाग मेट कृष्ण गाय गाय गाय रे इंद्रयाग मेट कृष्ण गाय गाय गाय रे बंशी की तान गाय को सुनाय रे पूजन श्रृंगार नित्य नृत्य गाय गाय गाय रे आगे गाय पाछ गाय आगे गाय पाछ गाय अगल बगल गाय रे गायन के मध्य रहें गाय गाय गाय, गाय रे गायन के पाछ चले गायन के पाछ चले गोरज लपटाय रे गोपी गोप छवि निहार गाय गायक गाय रे गोपी गोप छवि निहार गाय गाय गाय रे गाय गायक गाय गाय गाय गाय गाय रे गाय गाय गोविंद को पाय रे श्री गौ माता की तो गो माता भी जैसे उपकारप्रिय प्रिय विष्णु ऐसे ही गो माता भी उपकारप्रिय प्रिय है यहां एक ऐसे महान गोभक्त की कथा सुनाई जा रही है जिसकी उपकारिता से रीझ कर साक्षात भगवती आदि गौ सूरभि ने प्रकट होकर दर्शन दिया और उसने अपने अमृत से सींचकर मरे हुए को जीवित किया यह महाभारत की शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व की एक विलक्षण घटना है यह विलक्षण चरित्र है और इस चरित्र के मूल में युधिष्ठिर का प्रश्न है कि हे पितामह आप कृपा करके यह बताइए कि, कि किस किस प्रकार के स्वभाव के मनुष्य होते हैं किससे प्रेम करना चाहिए ध्यान से सुने किस मनुष्य से प्रेम करना चाहिए और किससे जीवन भर दूरी बनाकर रखना चाहिए उनका परिचय आप कृपा करके हमसे करा दें जिससे हम दुर्जनों के कुसंग से प्राप्त होने वाले संकट से बच सकें और सज्जनों की संगति से प्राप्त होने वाले लाभ को अपने इसी जीवन में ले सकें इसलिए आप कृपा करके अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों का लक्षण सुनाइए इसलिए सुनाइए कि जीवन में मित्र बहुत जरूरी है युदिष्ठिर कह रहे हैं सुर्द का होना बहुत आवश्यक है बिना सुहृद के लोक व्यवहार में गति तो नहीं है नारायण बिना सुरहृद के परमार्थ में भी गति नहीं ध्यान दें परमार्थ पथ का परम सुहृद कौन है सदगुरु परमार्थ पथ के परम सुहृद हैं संत है? इसलिए संत के बिना परमार्थ में गति नहीं सदगुरु के बिना परमार्थ में गति नहीं लोक व्यवहार में बिना सुरद के गति नहीं तो परमार्थ में कहां से गति हो सकती है वहां भी चाहिए सुरहित चाहिए युधिष्ठिर जी कह रहे हैं तत्र त्रनम स्वीतम नच संबंधी बांधवा यत्र जिस परिस्थिति में हमारे निकट सहयोगी सुहृद आकर खड़े हो जाते हैं हमारी सहायता करने के लिए उस परिस्थिति में धन भी काम नहीं देता है दूसरे सगे संबंधी बंधु बांधव भी काम नहीं देते हैं पर जीवन की उस विकट परिस्थिति में कोई न कोई सुहृद ही काम देता है इसलिए सुरहृद होना बहुत आवश्यक है और उस सुरहृद को ही हम लोग मित्र कहते हैं बहुत आवश्यक है तो किसे हमें सुहृद बनाना चाहिए सज्जन को ही सुहृद बनाना चाहिए तो आप कृपा करके बताइए किसे सुरहृद बनाना चाहिए भीष्म जी हंसने लगे और उन्होंने कहा वत्स्य युद्धिष्ठिर सज्जन की परिभाषा की जरूरत नहीं सज्जन के बारे में कुछ बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है दुर्जन के परिचय की आवश्यकता जरूर है क्योंकि दुर्जन का बोध होते ही इस इन इन दोषों से जो शून्य है वो सज्जन है अपने आप पृथकत्व हो जाएगा ये दोष जिसमें है वो दुर्जन है और ये दोष जिसमें नहीं है वो सज्जन है तो एक दुर्जन के वर्णन से सज्जन का भी निरूपण अपने आप हो जाता है इसलिए हम दुर्जन के बारे में सबसे पहले तुमको बता रहे हैं अब हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे श्लोक दस बारह श्लोक हैं क्योंकि श्लोक पढ़ने में विलंब हो जाएगा इसलिए उनका भाव कहते हुए चले जा रहे हैं ध्यान देकर के सुनेंगे लोभी, क्रूर धर्म त्यागी कपटी शठ क्षुद्र पापाचारी सब पर संदेह करने वाला आलसी दीर्घसूत्री कुटिल निंदित गुरुपत्नी गामी संकट के समय साथ छोड़कर चल देने वाला दुरात्मा निर्लज सब और पाप पूर्ण दृष्टि डालने वाला नास्तिक वेदों की निंदा करने वाला इंद्रियों को खुला छोड़कर स्वेच्छाचार करने वाला झूठा सबके द्वेष का पात्र अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर न रहने वाला चुगलखोर अपवित्र बुद्धि वाला ईर्ष्यालु पाप पूर्ण विचार रखने वाला दुष्ट स्वभाव वाला मन को बसमें न रखने वाला नृसंस धूर्त मित्रों की बुराई करने वाला दूसरे का धन हड़प लेने की इच्छा रखने वाला चाहे जितना दे दो फिर भी संतुष्ट न होने वाला बहुत से लोग ऐसे होते कुछ भी दे दो फिर भी रोते रहेंगे वो भी दुर्जन हैं और मित्र को भी धैर्य से विचलित कर देने वाला असावधान बिना मतलब के क्रोध करने वाला अकस्मात विरोधियों से मिलकर के और अपने सुहृदों को नीचे गिरा देने वाला त्याग देने वाला अनजान में थोड़ा सा अपराध बन जाने पर भी मित्र के सर्वनाश का संकल्प कर लेने वाला पापी अपना काम बनाने के लिए ही मित्रों से प्रेम करने वाला मित्र द्वेषी और कपटपूर्ण मित्रता की बातें करके भीतर से शत्रुता का भाव रखने वाला कुटिल दृष्टि से देखने वाला विपरीत दर्शी भलाई से कभी पीछे न हटने वाला मित्र को त्याग देने वाला शराबी द्वेषी क्रोधी निर्दयी जुआरी जुआ खेलने वाला दूसरों को सताने वाला मित्र द्रोही प्राणियों की हिंसा करने वाला कृतघ् और नीच इतने लक्षण दिए इतना विस्तार से बता दिया भीष्मी ने सुनने में तो लगता सब गालियां ही गालियां दी गई लेकिन वस्तुतः वह होते ऐसे ही हैं दुर्जन इतने इनमें से कोई एक दोष भी जिस व्यक्ति में हो उससे भी प्रेम नहीं रखना चाहिए इन दोषों से जो रहित हो उसमें उससे प्रेम करना चाहिए संसार में ऐसे मनुष्य के साथ कभी संधि नहीं करनी चाहिए जो छिद्रवेशी हो छिद्रन्वेषी के साथ कभी संधि नहीं करनी चाहिए बहुत से लोग ऐसे हो तो गुण देखते ही नहीं वो दोष ही देखते हैं तो सदा सर्वदा दोषों पर ही दृष्टि रखने वाला गुणों पर जिसकी दृष्टि ना हो ऐसे व्यक्ति का भी त्याग कर देना चाहिए और इन ये दोष जिसमें नहीं है उनसे युक्त जो व्यक्ति है वो सज्जन है उनके भी बहुत से लक्षण दिए हुए हैं लेकिन सज्जनों के लक्षण तो आप बहुत सुन चुके हैं जानते ही हैं इसलिए बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है मित्र द्रोही और कृतघ्न ये कृतघ्न मृतद्रोही ही कृतघ्न होता है और मित्र द्रोही कृतघ्न का कृतघ्न का कोई प्रायश्चित नहीं है ये बात बताई जा रही है बोलो भक्तवत्सल भगवान की इस संबंध में एक घटना सुनाई जा रही है इस घटना को श्री गो भक्तमाल में भी इस घटना को दिया गया क्योंकि गो माता से संबंधित चरित्र है इसलिए गो भक्तमाल में भी इस घटना को दिया गया भीष्मजी कह रहे हैं हंतते वर्ते वर्त्येह मितिहासम पुरातनम् उदीच्याम दिशियत मलेच्छे सुद अनुजाधिप हे युधिष्ठिर हम एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुना रहे हैं एक मध्य देश का ब्राह्मण था मध्य देश जिसे आजकल मध्य प्रदेश कहते हैं मध्य देश का एक ब्राह्मण था जिसने वेद बिल्कुल नहीं पढ़ा था उसके गांव में कोई भीख मांगने के लिए आया क्योंकि उसका गांव बड़ा संपन्न था और उसी गांव में एक धनी मानी डाकू भी रहता था जो समस्त वर्णों की विशेषताओं का जानकार था और उस डाकू के मन में ब्राह्मणों के प्रति भक्ति थी वो सत्य प्रतिज्ञा भी था और दानी भी था उस एक दिन की बात है जो ब्राह्मण भिक्षा के लिए उस गांव में आया था उसने एक दिन भिक्षा के लिए याचना की तो उस दस्यु ने उस वेद ज्ञान से शून्य ब्राह्मण को जो उसके नगर में भिक्षा के लिए आया था उसको कहा कि भैया तुम इतनी गरीबी का कष्ट भोग रहे हो हमारे पास तो धन की कोई कमी है नहीं ले एक मकान दे दिया मकान दे दिया और सारे भोजन आदि का प्रबंध कर दिया और उसकी सेवा में एक दासी भी दे दी वो दासी भी विधवा थी पति शून्य थी पति से रहती थी तो ऐसी स्त्री को उसकी सेवा में दे दिया अब ब्राह्मण नाम मात्र का ब्राह्मण था वैदिक सदाचार से सर्वथा शून्य था संध्या गायत्री आदि कुछ नहीं थी जनेऊ जरूर हो गया था जनेऊ पहनता था द्विज चिन्ह उघार जन ए, क्या है मानस जी में द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी ब्राह्मण की वेशभूषा में जरूर रहता था तो अब संस्कार शून्य होने संस्कार शून्य व्यक्ति को घृणित से घृणित कर्म करने में भी संकोच नहीं होता है तो उसने उस दासी को ही अपनी पत्नी बना लिया और दासी को ही पत्नी बना करके वह आनंद पूर्वक रहने लग गया अनेक वर्षों तक निवास किया और उस ब्राह्मण का नाम गौतम था गौतम गोत्र नहीं था गौतम नाम उस ब्राह्मण का था और वहां डकेतों के बीच में रह करके श्री वृंदावन बिहारी लाल की डकैतों के बीच में रह कर के डैतों के बीच में रह कर के अब पढ़ा लिखा तो था नहीं तो हथियार चलाना सीख लिया इसने धनुष बाढ़ चलाना भाला चलाना तलवार चलाना शिकार करना भी ये सीख गया और जंगल में रह कर शिकार करता एक दिन हंसों का शिकार किया इसने उस शिकार में बड़ा प्रवीण था उसके हृदय में दया का नाम निशान नहीं था कुसंग में पड़कर पूरी तरह वह भी डाकू हो गया और इस प्रकार से हिंसा पूर्वक जीवन व्यतीत करते लंबा समय व्यतीत हो गया एक दिन की बात है एक दूसरा ब्राह्मण उस गांव में आया जिसके मस्तक पर जटा थे बलकल वस्त्र धारण किए था मृग धारण किए हुए था भजन स्वाध्याय परायण वह ब्राह्मण था ब्राह्मण भक्त भी था और वेदों का पारंगत विद्वान था उसने पूछा भाई इस गांव में कोई ब्राह्मण का घर है तो डकैतों ने कह दिया कि गौतम है वो पंडित जी हैं हमारे भले ही वो उनके लिए तो वही पंडित जी थे तो बोले गौतम के यहाँ भेज दिया यहां जब यह तपस्वी ब्राह्मण पहुंचा तो उसको समझते देर न लगी कि ये ब्राह्मण तो नाम मात्र का ब्राह्मण है और अपने सदाचार से अपने धर्म से पूरी तरह च्युत हो चुका है नीचे गिर गया है यद्यपि गौतम ने कहा कि कुछ खाओ पियो पर इस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे जैसे ब्राह्मण का भी अन्य जल ग्रहण करने के योग्य नहीं है मैं अब रात्रि में कहीं जाऊंगा तो नहीं यहीं रहकर उपवास पूर्वक ही रहूंगा इसे बड़ी दया आ गई और मन में विचार करने लग गया कि अरे इस पतित ब्राह्मण का उद्धार कैसे हो मनुष्यत्व तो दुर्लभ है मनुष्यत्व तो में भी ब्राह्मणत्व तो अति दुर्लभ है ब्राह्मण होना अत्यंत कठिन है, तो उन्होंने समझाया कि अरे भाई तुम मोहबस क्या कर रहे हो तुम तो हो मध्य देश के एक कुलीन ब्राह्मण हो और इस प्रकार का तुम्हारा पतन कैसे हो गया अपने पूर्वजों का स्मरण तो करो तुम्हारे पूर्वज कैसे थे वेदों के पारंगत विद्वान थे और तुम तुम्हारे जैसे कुल कलंक पैदा हुए जो केवल नाम से ही ब्राह्मण है कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं है और अभी तू इस अपनी दुर्वृत्ति का त्याग कर दे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है तब कठोर तप करके अपने पापों का प्रायश्चित कर और अपने स्वरूप को संभाल बोला महाराज मैं कहाँ जाऊं बिना पढ़ा लिखा हूं आखिर तो पेट तो भरना पड़ेगा इसीलिए मैं यहाँ आ गया कहा कोई चिंता की बात नहीं है हम तुमको उपाय बतलाते हैं तुम हमारे साथ चलो और उधर कहीं जाने पर धन कमाने के लिए बाहर भी जाया जाता है गांव घर छोड़ के तो यहाँ नहीं मिलेगा और कहीं धन के लिए चलो तो ब्राह्मण सवेरा होते ही जब वहाँ से चला गया तब गौतम भी अपना घर छोड़कर के समुद्र की ओर चला गया धन कमाने के विलासा से और उसने देखा कि समुद्र के किनारे कुछ व्यापारी ठहरे हुए हैं उन व्यापारियों के साथ हो लिया और समुद्र की ओर बढ़ गया वैश्यों का बहुत बड़ा दल था किसी पर्वत की गुफा में डेरा डाले थे और उन वैश्यों के ऊपर मतवाले हाथियों ने आक्रमण किया बहुत से लोग उसमें मारे गए और ये बेचारा गौतम नाम का ब्राह्मण किसी तरह से छूट करके और वह वहां से भागा अब तो महाराज ये जंगल में भटक गया अब कहां जाए कैसे करे उत्तर दिशा की ओर वह भाग चला और महाराज उत्तर दिशा की ओर भागते भागते उसके चित्त में बड़ी भारी पीड़ा हो रही थी कि हाय रे हाय कैसा वो ब्राह्मण हमारे घर पहुंचा हमारा घर भी छुड़ा दिया और अब हम कहाँ जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है श्री वृंदावन बिहारी लाल की हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं नागौर पीठ वाले श्री आचार्य जी पधारे हैं स्वागत है विराज जय जय श्री श्रीराधे विराज बेचारा उत्तर दिशा की ओर भागा और भागते भागते भटक गया अब रमणीय वन प्रदेश में जाकर के पहुंचा, वहाँ के वृक्ष बड़े सुंदर थे और देख करके इसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई तरह तरह के पक्षी उसमें कलरव कर रहे थे बोली बोल रहे थे सुनकर के चित्त में बड़ी प्रसन्नता हुई वहाँ उस प्रदेश में एक विशाल बटवृक्ष था चारों ओर बड़ी सुंदर वालुका थी और उस बटवृक्ष की जड़ को चंदन और गुलाब जल से मिश्रित सुगंधित जल से सींचा गया था उस बटवृक्ष का की विशेष पूजा अर्चना की गई थी जैसे ब्रह्मा जी की सभा अत्यंत शोभा से संपन्न है ऐसे ही वह बटवृक्ष भी शोभा से संपन्न था उस विशाल बटवृक्ष को देख करके इस गौतम नामक ब्राह्मण के चित्त में जो केवल जाति से ही ब्राह्मण था कर्म ब्राह्मणोचित उसके नहीं थे उसके चित्त में बड़ी प्रसन्नता हुई और वह उसी की छाया में बैठ गया सुंदर हवा चलने लग गई उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो भटक तो गए लेकिन अच्छा ठिकाना मिला अब जैसे ही सूर्यास्त हो गया उसी समय उस वटवृक्ष पर निवास करने वाला एक बगुला जो महान तपस्वी था किसी भी प्राणी के प्रति कोई भी ऐसी धारणा हमें मन में नहीं पाल लेनी चाहिए कि अरे ये तो बगुला है ये क्या हो सकता है भगवान की सृष्टि में सभी प्राणियों में कोई ना कोई विशिष्ट गुण दिखाई पड़ता है इसलिए किसी प्राणी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए यह बगुला था लेकिन यह कश्यप जी का पुत्र था और शाप के कारण इस शरीर को प्राप्त हो गया था महर्षि कश्यप का पुत्र ब्रह्मा जी का प्रिय अंतरंग सखा ब्रह्मा जी ने इसको अपना मित्र बनाया था वो ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सत्संग करता था ऐसा वह नाडी जंग था नाडी जंग इति दैता ब्रह्मण सखा बकर महाप्राज्य कश्यप्यात्म संभव यह बगुलों का राजा बकरी जंग ब्रह्मा जी का मित्र और बड़ा बुद्धिमान था इसका नाम था राजधर्मा देवताओं के समान उसकी कांति थी और वह बड़ा भारी विद्वान था दिव्य तेज से संपन्न था और बड़े सुंदर आभूषण उस नाड़ी जंघ राजधर्मा बकराज ने धारण कर रखे थे लगता था कोई अलंकरों से अलंकरणों से अलंकृत कोई देवता हो ऐसी शोभा उसकी हो रही थी उस पक्षी को देख करके राजधर्मा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि ये वो तो जैसी वृत्ति थी वैसे ही व्यक्ति सोचता है वो सोचता था चलो धन तो मिला नहीं ये बगुला मिल गया ये कैसे भी किसी प्रकार से पास में आ जाए तो मैं इसके पंखे नोच दूंगा इसको तो मार के खा जाऊंगा और इसके शरीर पर जो आभूषण है वो मुझे मिल जाएंगे ऐसा विचार उसके मन में आया किन्तु राजधर्मा ने कहा हे विप्रवर आपका स्वागत है व्यक्ति जहाँ निवास करता है वही उसका घर होता है मैं इस बटवृक्ष पर निवास करता हूँ इसलिए यह बट ही मेरा घर है आप मेरे घर पधारे हैं सूर्य देव अस्ताचल को चले गए हैं संध्या काल उपस्थित है मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार आज आपकी पूजा करूँगा और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करके कल आपको यहाँ से जहाँ जाना हो वहाँ आप प्रेम पूर्वक प्रस्थान करना ऐसा सुनकर के गौतम को बड़ा आश्चर्य हुआ यह बगुला मनुष्यों की भाषा में इतना मीठा बोल रहा है और राजधर्मा ने कहा कि हे विप्रवर मैं महर्षि कश्यप का पुत्र हूँ मेरी माता दक्ष प्रजापति की कन्या है और आप मेरे गुणवान अतिथि हैं इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ उसने फूलों की आसन प्रदान किया फूल बिछा कर बैठने के लिए दिए और गंगा जी के जल में बड़े बड़े सुंदर मत् से जो विचरण करते हैं उन्हीं को पकड़ के वह लाया और आतिथ्य के लिए वह अर्पित किए क्योंकि वो जानता है कि इसका आहार ही दूषित है यही इसका आहार है अग्नि भी प्रज्वलित कर दी उस बकराज ने और इसने वहाँ वो अपना आहार इसने ग्रहण किया विश्राम करने लग गया तो अतिथि धर्म को जानने वाला नाड़ी जंघ बकर राजधर्मा बकराज अपने पंखों से उसकी वायु करने लगे हवा करने लग गया और जब वह बैठ गया तो राजधर्मा ने उससे गोत्र पूछा तो उसने कहा कि कह मेरा नाम गौतम है गोत्र का तो पता मुझे भी नहीं मेरा गोत्र क्या है सोब्रवीत गौतमो स्मि ब्रह्म नान्य दुदाहरत मैं केवल जाति से ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम गौतम है और मैं कुछ नहीं जानता कौन गोत्र है कौन शाखा है कौन वेद है कौन प्रवर है मैं कुछ नहीं जानता हूँ इतना ही बता सकता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मेरा नाम गौतम है लेकिन नाड़ी जंग राजधर्मा ने कहा कोई बात नहीं जाति से भी ब्राह्मण है तो भी हमारे लिए अत्यंत आदरणीय हैं। आप यहाँ कैसे आए हैं इस दरिद्र ब्राह्मण ने सारी बात बता दी कि धन कमाने की इच्छा से मैं ऐसे ऐसे यहाँ तक आया हूं तब उन्होंने कहा कि आप अब परेशान न हो आप अच्छी जगह आ गए हैं हम आपको पर्याप्त तो धन दिलवा देंगे और धन को लेकर आप यहाँ से प्रस्थान करें अपने घर के लिए आपके सारे काम संपन्न हो जाएंगे राजधर्मा वक ने एक बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने कहा कि बृहस्पति जी का मत है कि अर्थ की सिद्धि चार प्रकार से होती है बहुत बढ़िया बृहस्पति की द्वारा कहा गया नीति का वचन है चतुर्विधा ही अर्थ सिद्धि बृहस्पति मतम यथा पारंपरियम तथा दैवम काम्यम मैत्र मिति प्रभो ये चार प्रकार है एक तो वंश परंपरा से धन की प्राप्ति होती है सेठ तो कमा के सेठ बना और सेठ के घर में बालक पैदा हुआ वो बिना कमाए सेठ हो गया क्योंकि सेठ का बच्चा हो गया तो लाखों करोड़ों की संपत्ति उसको सहजी मिल गई परंपरा से धन प्राप्त होता है दूसरा प्रारब्ध की अनुकूलता से धन प्राप्त होता है धन की प्राप्ति के अनुकूल प्रारब्ध होगा तो धन मिलेगा तीसरा सकाम कर्मानुष्ठान जो धन के लिए किए जाते हैं उनसे भी धन की प्राप्ति होती है तमाम ऐसे अनुष्ठान है उनको करने से भी धन की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि धन की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो प्रारब्ध है वो उस अनुष्ठान आदि मंत्र जप आदि से नष्ट हो जाता है और उस प्रकार का प्रारब्ध बन जाता है कि उसको धन की प्राप्ति हो जाए ये तीन प्रकार हुए चौथा प्रकार है मित्र के सहयोग से तो जो चौथा प्रकार है मित्र के सहयोग से सज्जन पुरुष सात कदम जिसके साथ चल लेते हैं उसको भी मित्र मान लेते हैं अब तुमने तो एक रात्रि हमारे यहाँ निवास किया है तुम हमारे प्रिय अतिथि हो इसलिए हम तुम्हें अपना मित्र मानते हैं तो चौथा जो पक्ष है मित्र के द्वारा अर्थ की प्राप्ति वो हम तुमको बताते हैं इतस्त्रियोजन गत्वा राक्षसाधिपति महान विरूपाक्ष इति सखा मम महावला यहां से तीन योजन दूर माने बारह कोस दूर एक विरूपाक्ष नाम का राक्षस जो राक्षसों का राजा है हमारा मित्र है वो रहता है और बड़ा धर्मात्मा है राक्षस होने से कोई अधर्मी हो ऐसा नहीं बड़ा धर्मात्मा है और ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है उसके पास जाइए आप वह जो है आपकी अभिलाषा पूर्ण कर देगा और हमारा नाम भी उसके सामने तुम ले देना कि हमको उस आपके मित्र नाड़ी जंग राजधर्मा ने भेजा है तो मेरु नाम का नगर वहाँ यह पहुंचा और पहुँच करके इसने सूचना दिया तो प्रसन्न होकर राक्षस राज विरूपाक्ष ने कहा कि इसको आदरपूर्वक लाया जाए और गौतम वह ब्राह्मण आदरपूर्वक सेवक राजा के पास लेकर के आए राजा ने कहा महाराज आप यहाँ ठहरिए हमारे यहाँ उत्सव होने वाला है ब्राह्मणों को प्रसाद मिलेगा उसी में तुम भी बैठ जाना ब्राह्मण तो हो ही हो तो तुम्हें भी अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी यद्यपि विरूपाक्ष ने इस गौतम नामक पतित ब्राह्मण से उसके गोत्रादि के विषय में पूछा तो उसने कहा कि मैं केवल इतना बता सकता हूँ कि मैं नाम से गौतम हूँ और जाति से ब्राह्मण हूँ गोत्र आदि का मुझे कोई पता नहीं है ऐसा उसने बता दिया तो विरूपाक्ष ने पूछा कि तुम गृहस्थ हो विवाहित हो बोले हाँ महाराज ऐसे तो ब्याह हुआ नहीं हमारा मध्य देश में मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और घर से निकल कर एक भील के घर में रह गया वहाँ एक चतुर्थ वर्ण की विधवा स्त्री से जो पहले किसी अन्य की पत्नी रह चुकी थी उसको मैंने स्वीकार कर लिया है और इस तरह से मैं अविधि पूर्वक गृहस्थ हो गया हूं ये बात उसने कही अब विरूपाक्ष चिंतित हो गया सुपात्र को ही दान देना चाहिए और ये ब्राह्मण ये तो ब्राह्मणत्व के नाम पर इसके भीतर कुछ भी शेष नहीं है क्योंकि महाभारत में आपद धर्म पर्व में ही यह बात आई है कि ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व ध्यान से सुनो ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तब तक रहता है जब तक कि वह इतर जाति की स्त्री का स्पर्श नहीं करता चतुर्थ वर्ण की स्त्री का स्पर्श करते ही उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता महाभारत में हमने श्लोक पर चिन्ह लगाया उसी समय उसका विप्रत नष्ट हो जाता है फिर वह ब्राह्मण नहीं रह जाता और उसे भयंकर महाराज लिखा है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है क्योंकि उस ब्रशली का संपर्क करके उसने ब्रह्मत्व का नाश किया है इसलिए उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है मध्यपान करने वाले ब्राह्मण को भी ब्रह्महत्या का पाप लगता महाभारत में लिखा है क्योंकि शराब पीते ही ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है तो ब्राह्मणत्व का नाश ही ब्रह्महत्या है मध्यपान जिसने कर लिया उसको ब्रह्महत्या का प्राय करना चाहिए इतना भयंकर पाप है तो अब सुपात्र को दान देना चाहिए यह कुपात्र है लेकिन चलो कोई बात नहीं यह अब अत्यंत पतित तो हो गया है लेकिन मेरे मित्र ने भेजा है तो मित्रता का आदर करते हुए दरिद्र मानकर इसको दे देंगे कि दरिद्र को भी कई बार दे दिया जाता संकल्पित दान तो ब्राह्मण को ही देना चाहिए लेकिन बिना संकल्प के किसी धनहीन दरिद्र मनुष्य को भी आवश्यकता पड़ने पर देना चाहिए यह भी है तो उसने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं आप आज तो यहाँ रुकिए कल कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा हर पूर्णिमा को हमारे यहाँ एक हजार ब्राह्मण भोजन करते हैं तो कल कार्तिक पूर्णिमा है पूर्णिमा को मेरे यहाँ एक हजार ब्राह्मण भोजन करेंगे और उनके साथ तुम भी वे एक हजार की संख्या तो अलग है लेकिन तुम भी उसी पंक्ति में बैठ जाना तुमको पृथक बिठा दिया जाएगा और जो दक्षिणा सब ब्राह्मणों को मिलेगी वही दक्षिणा तुमको भी प्रदान की जाएगी यहाँ भी महाभारत ग्रंथ के अनुसार शास्त्राज्ञा के अनुसार एक हजार ब्राह्मणों के को निमंत्रित करके प्रसाद पाने का यहाँ भी संकल्प किया गया है और सबको बहुत अच्छी दक्षिणा और बहुत अच्छे कंबल से सम्मानित किया गया कुछ संख्या कल पूरी हो गई कुछ आज पूरी हो जाएगी इस तरह से हजार ब्राह्मणों का प्रसाद हो जाएगा तो नारायण एक हजार ब्राह्मण उनको कार्तिक पूर्णिमा को प्रसाद पवाया जाता है उनको दक्षिणा आदि दी जाती है देखिए पूर्णिमा के संबंध में आगे पता नहीं समय मिले न मिले समय बहुत कम रह गया पूर्णिमा का महात्म भी महाभारत में बहुत है पूर्णिमा को अमावास्या को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए ब्राह्मण के लिए द्विजाति के लिए अग्निहोत्र की अति अनिवार्यता कही गई यदि द्विजाति अग्निहोत्र नहीं करता है तो भगवान वैश्वानर उसे साप दे देते द्विजाति का गृहस्थाश्रम में प्रवेश अग्निहोत्र की रक्षा के लिए ही है और दूसरा कोई प्रयोजन उसके गृहस्थ होने का नहीं है और द्विजाति में ब्राह्मण का तो मुख्य धर्म ही यही है अग्निहोत्र की रक्षा बड़े दुख की बात है अग्निहोत्री ब्राह्मण आज दुर्लभ हो गए हैं कहीं कहीं सुरेश शर्मा जी रहते हैं दक्षिण में शायद हैं कुछ अग्निहोत्री बाकी पूर्वोत्तर भारत में तो परंपरा विलुप्त प्राय जैसी हो गई है महाराज अग्निहोत्री ब्राह्मण तैयार होने चाहिए हम तो कहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र के श्रीमंत व्यक्तियों को एक एक व्यक्ति को एक एक ब्राह्मण को अग्निहोत्री बनाने का ठेका ले लेना चाहिए कि तुम ठीक से वेद पढ़ो संस्कार संपन्न हो आश्रम में विधि पूर्वक प्रवेश करो और केवल तुम्हारा काम अग्निहोत्र की रक्षा करो तुम्हारा सारा मासिक खर्च हम देंगे तुम्हारे परिवार का खर्च देंगे तुम्हारे बालकों की पढ़ाई लिखाई का खर्च देंगे अब आवश, अब समय आ गया है इस प्रकार से एक एक ब्राह्मण की सारी गृहस्थ उचित आवश्यकताओं को पूरी करते हुए अग्निहोत्र धर्म की सुरक्षा होनी चाहिए बहुत आवश्यक है हम कहते हैं भारतवर्ष में ऐसे 100 धनवान व्यक्ति भी तैयार हो जाएं 100 अग्निहोत्री भी प्रकट हो जाएं इस देश में उन 100 ब्राह्मणों के सारे भरण पोषण का खर्च उनके परिवार का खर्च सौ व्यक्ति उठा ले में तो महाराज इससे सनातन धर्म की बहुत बड़ी सेवा होगी और वेद की संस्कार की संस्कृति की बहुत बड़ी रक्षा होगी बहुत बड़ा योगदान होगा ये पवित्र कार्य लोगों को करने चाहिए तो महाराज जी अग्निहोत्र के बारे में बड़ी सुंदर बात लिखी है जो यज्ञोपवित्रधारी हैं संध्या गायत्री करते हैं जिनकी श्रद्धा अग्निहोत्र में है ऐसे जो पवित्र ब्राह्मण हैं द्विजाति हैं उनको लाभ इससे हो जाएगा पूर्णिमासी को व्रत करें और चंद्रोदय होने के पश्चात संकल्प पूर्वक की वेदोक्त अग्निहोत्र के सांगो फांग पांग फल प्राप्ति के निमित्त हम यह चंद्रमा को गंगाजल अक्षत और गोघृत मिश्रित जल से अर्घ दे रहे हैं तो गंगाजल यहां गंगाजल तो हम इसलिए कह रहे हैं कि दूसरा जल अग्राह्य है पूजन में इसलिए गंगाजल कह रहे हैं बाकी उसमें तीर्थ जल पवित्र जल लिखा है पवित्र जल तीर्थ जल तो गंगाजल से पवित्र क्या होगा गंगाजल रखा जा सकता है तो गंगाजल चावल और भारतीय देसी गाय का घी इसको लेकर के पूर्णिमा तिथि को दिन में व्रत करे हो सके तो दूध पी कर के रहे अथवा खीर खा करके रहे गव्य पदार्थ लेकर के रहे और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को विधिवत ये संकल्प पढ़ते हुए कि सांगोपांग अग्निहोत्र के फल की प्राप्ति के लिए हम चंद्रमा को गंगा जल और अक्षत और गोघ्रत से मिश्रित अर्घ दे रहे हैं ऐसा संकल्प करके फिर चंद्रमा का जो वैदिक मंत्र है उस मंत्र से और उन्हें अर्घ अर्पित करो और नहीं तो वैदिक मंत्र कथनचित उच्चारण आदि की दृष्टि से उसमें कठिनाई या ये हो रहा हो कि लंबा मंत्र है हमको याद करने में ही समय लग जाएगा तो ओम नमो भगवते सोमाय बस यह कह करके अर्घ अर्पित कर दे ओम नमो भगवते सोमाय ये कह करके अर्घ निवेदित करे चंद्रमा को और फिर चंद्रमा को साष्टांग प्रणाम करें इतने से ही सांगो पांग अग्निहोत्र संपन्न हो जाता है ये बात महाभारत में लिखी है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी इसलिए हमने बता दी इतना तो काम किया जा सकता है कि हर पूर्णिमा को व्रत करके चंद्रमा को अर्घ दिया जा सकता है इतने से भी अग्निहोत्र त्याग का जो दोष है वो नहीं लगेगा अग्निहोत्र नहीं हो पा रहा इसका दोष नहीं लगेगा और उस विधि की पूर्ति हो जाएगी ऐसा करना चाहिए अब जो हम लोग जो करते हैं वो अग्निहोत्र नहीं है वो तो होम है नित्य का होम है अब उसमें भी विधि का पालन न होकर के थोड़ा थोड़ा घी उलीच देते हैं और इसलिए जहाँ तक हो सके यथा साध्य विधि का पालन करते हुए होना चाहिए संकल्प पूर्वक होना चाहिए संविधान संविधा स्थापन पूर्वक होना चाहिए और उदात्त स्वर से स्वाहा कार्य का उच्चारण करते हुए होना चाहिए लोग मन ही मन बोलते रहते हैं, ऐसे ऐसे घी लीचते रहते हो गया घी भी बेकार गया समय भी बेकार गया बिना तिलक के घी लीचने लग गए अरे पहले संध्या करो तिलक करो पवित्र तो हो अंगन्यास करन्यास करो जितना विधि का ज्ञान उतना तो कर लो इसके बाद करो संध्या की अति अनिवार्यता है उसके बिना भगवत सेवा की भी योग्यता नहीं भगवान की सेवा नहीं कर सकते देव प्रतिमा का स्पर्श नहीं कर सकते नित्य कृत्य अवश्य करना चाहिए नित्य नियम अवश्य करना चाहिए नारायण तो ये पूर्णिमा का विशेष महात्म्य है पूर्णिमा को यह करना चाहिए अब तो यहां रुक गया बड़े बड़े सुंदर पकवान पवाए गए ब्राह्मणों को एक हजार ब्राह्मणों को इसको भी अलग बिठाया गया और महाराज जी उन ब्राह्मणों को पवाने के बाद सोने की थालियों में सोने के कचोलक कटोरा सोने के ही जलपात्र परोशे गए उनमें बहुत मूल्यवान हीरे जड़े हुए थे और विरूपाक्ष कितना संपत्तिशाली होगा उसने सब ब्राह्मणों को जिमा करके कहा महाराज ये बर्तन आप लोग अपने घर ले जाएं और फिर अगली पूर्णिमासी को फिर कृपा करें ऐसा धनबान था महाराज इसने सब ब्राह्मणों को विदा कर दिया और येषु येषु चाण्डेशु भुक्त द्विजसतमा तान्यवादाए गम स्वेष्मा नीति भारत बोले जिस जिस भांड में आप लोगों ने भोजन किया है अपना अपना बर्तन उठा के ले जाओ महाराज ये बढ़िया उपाय है बर्तन खत्म करने का हमारे स्थान में खाक चौक में पहले तो कथाओं में जो कुछ चढ़ जाता था बर्तन कपड़ा वो ले ही लेते थे तो कुछ बर्तन इकट्ठा हो गया महाराज जी पाँच बोरा वैसे तो पूजा पाठ कर्मकांड वाले लोग कई बार बेच लेते हैं लेकिन बेचना घोर पाप है दान में प्राप्त वस्तु का विक्रय अति निषिद्ध है ब्राह्मण को चाहे जितना मिल जाए उसको बेचना नहीं चाहिए किसी अन्य ब्राह्मण को जिसको आवश्यकता हो उसे दे देना चाहिए दान में प्राप्त वस्तु का विक्रय शास्त्र निषिद्ध है उसे नहीं बेचना चाहिए उत्तम सर्वोत्तम पक्ष यही है तो बेचने वाली बात तो सोच भी नहीं सकते अपने और ये है स्थान है बर्तन है काम देंगे महाराज जी ने सब प्रयाग कुंभ 2001 में सब खाक चुक वाले महाराज जी ने लदवा दिया महाराज जी वहाँ क्या होगा गए बर्तनों का अरे बोले खीर मालपुआ का भंडारा करना सब पत्तल मत बांटना सब बर्तन बांट देना लोटा कटोरा गिलास थाली सब बांट दो स्थान के भी कोई बर्तन थे वो भी लदवा दिए सब खाली कर बोले हटाओ लोहा सब शनिचर हटाओ सब लोहा को लदवा दिया और सब पंगत में फेर दिए गए इसके बाद हाथ जोड़ के कह दिया महाराज माँजने की सुविधा नहीं है जिसमें आप लोगों ने पाया है अपना अपना बर्तन अपने अपने ले जाओ एक दिन में सारा बर्तन खत्म हो गया संग्रह करने में समय लगता है लुटाने में समय नहीं लगता हैं संग्रह दुख का कारण है ये महाराज इसने सारे बर्तन ब्राह्मणों को दे दिए और अब तो यह बड़ा प्रसन्न हुआ विरूपाक्ष ने इसको और अधिक संपत्ति दे दी दि, धन दे दिया और धन दे करके कहा कि अब आप विलम्ब न करो यहाँ से चले जाओ कोई राक्षस से तुमको कोई भय नहीं है अब वह जल्दी जल्दी चलता हुआ उसी बरगद के पेड़ के नीचे आया और उस राजधर्मा नारी जंग ने उस पतित ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया आओ आओ बैठो और सारी बात बताई और महाराज जब इसने भोजन कर लिया विश्राम कर लिया तो यह बक नाड़ी जंग वही चर्चा करते करते सो गया मित्र से क्या भाई यह तो कृतघ्न ब्राह्मण था संस्कार शून्य ब्राह्मण था इसने विचार किया कि रास्ता बहुत लंबा है और मुझे इस बक राज के मांस खाने की इच्छा हो रही है तो अग्नि तो जल ही रही है इसके पंखे नोच कर इसी में भून कर खा लें कौन देखने वाला है धन तो मुझे मिल ही गया विचार कीजिए जिसकी कृपा से धन मिला उसी को मार कर खाने की इच्छा हो गई कृतघ्न व्यक्ति इतना नीचे होता है अब तो महाराज उसने ऐसा ही किया और उसको मार डाला जलते हुए लुकड़ियों से लुकड़ियों लुकाठियों से पीट पीट करके मार डाला और इसके बाद भी वह बकराज कुछ नहीं बोला उसने कहा चलो कोई बात नहीं मर गया वो मृत्यु को प्राप्त हो गया और मित्र के बद से कितना पाप होता है कृतघ्ता कितना भयंकर पाप होता है इस पाप पर उस पतित ब्राह्मण की दृष्टि नहीं गई आग में पका करके उसने खा लिया पंखे और पैर काट कर नोच कर वहीं डाल दिए और वह बड़े प्रेम से अपने ऊपर पोटरी लाद करके चला गया इधर विरूपाक्ष पूर्णिमा के बाद अपने मित्र नाड़ीजंघ अपने मित्र विरूपाक्ष राक्षस के पास जाता था वहाँ भी सत्संग करता था लेकिन पूर्णिमा सी बीत गई और ये नाडीजंग बकराज राजधर्मा नहीं आया इससे विरूपाक्ष जो उसका मित्र था उसको बड़ी पीड़ा हुई और उसने कहा कि हमें लगता है वैदिक सदाचार से शून्य संस्कारहीन वह ब्राह्मण कृतघ्न के जैसा दिखाई पड़ रहा था मेरे मित्र तो परम दयालु प्रकृति के हैं उन्होंने ऐसे संस्कार शून्य व्यक्ति पर भी विश्वास किया लगता है कहीं उसने कुछ अनिष्टकारी घटना न कर दी हो ऐसा उसके मन में आया और कहा कि पता लगाओ अपने राक्षसों को भेजा तो उन्होंने वो आकर रोने लगे बोले महाराज वहां तो उसके पंख नोचे हुए पैर कटे हुए पड़े हैं रक्त के कण वहाँ गिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं लगता है वो पतित उसको मार के खा गया अब तो विरुपाक्ष बहुत क्रुद्ध हुआ और क्रुद्ध होकर बोला कि अब इसको पकड़ लो जाने ना पावे राक्षसों ने उस को पकड़ लिया अब पकड़ करके सामने खड़ा कर दिया अपने मित्र नाडीजंग राजधर्मा के शरीर के अवशेषों को देख करके रोने लग गया दर्शया मशु शरीर राज गौतम पापकारिणरोदराजा तम दृष्ट् साम स पुरोहिता आर्तनादस्महान अभूत निवेशने शस्त्री कुमार कंचपुरम बभुवा स्वस्थ मानसम सब रोने लगे और महाराज इसके बाद उस ब्राह्मण के लिए उस विरूपाक्ष ने कहा कि इसको मारने में कोई दोष नहीं है राक्षसों को आज्ञा दे दी कि इसको मार करके खा जाओ राक्षसों ने उस कृतघ्न को मार डाला उसकी बोटी बोटी खा गए वो लोग बद कर दिया उसका बध कर बत, तो बद तो कर दिया लेकिन उसको खाने की इच्छा राक्षसों ने नहीं की राक्षसों ने कहा कि हम लोग नरमांस भक्षी अवश्य हैं लेकिन इतने बड़े कृतघ्न और नीच का मांस हम नहीं खाएंगे राक्षसों ने कहा मार्ग तो डाला हमने पर इसका मांस हम नहीं खाएंगे तब राक्षस राज ने कहा कि इसको दसों को दे दो दसुओं ने राक्षसराज के चरणों में प्रणाम किया और कहा इस कृतघ् के मांस को हम लोग भी नहीं खाएंगे तब इसके बाद कहा कि इसको मांसाहारी जो जीव हैं उनको दे दिया जाए। पर मांसाहारी चील कौआ गीध उन्होंने भी कुत्ता सियार उन्होंने भी उस दुष्ट के मांस का स्पर्श नहीं किया वो भी मांस नहीं खाए इसलिए लिखा है कि क्रव्यादा अपि राजेंद्र कृतघ्न नोप भुंजते कृतघ्न के मांस को क्रव्याद मांसाहारी पशु पक्षी भी उसके मांस को नहीं खाते हैं ब्रह्मग्ने चुरापे चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृतिर्विहता राजस्तिकृति पितामह भीष्म कह रहे हैं राजन युधिष्ठिर ब्रह्म का प्रायश्चित है शराब पीने का भी प्रायश्चित है चोरी का भी प्रायश्चित है व्रत भंग कर दिया गया है, है, तो उसका भी है। किंतु कृतघ्नता इतना भयंकर पाप है मित्र द्रोही नृशंस कृतघ्श्च नाधमा कृप्याधि क्रम हि भुजशा मित्रद्रोही नृसंस नाधम कृतघ्न मनुष्यों का मांस पशु पशु पक्षी मांस पशु पक्षी भी नहीं खाते हैं अब सब दुखी थे बोले भाई अब जो होना था सो तो हो गया राजधर्मा नाडी जंग तो जीवित तो हो नहीं सकता तो अब इसके शरीर के जो अवशेष हैं अस्थियां हैं उन्हीं का विधि पूर्वक संस्कार संपन्न कर दिया जाए चिता बनाई गई और चिता बना करके विरूपाक्ष राक्षस ने अपने मित्र के दाह संस्कार की तैयारी की तो आपने इस कृतघ्न अपकारी मित्र के भी अनिष्ट का चिंतन नहीं किया ऐसे पतित ब्राह्मण को भी जाति से ब्राह्मण मानकर उसका हित किया इस उपकार की भावना से शुरू ही माता गदगद हो गई और सुरभि माता ने विचार किया कि जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड पर उपकार करने वाली मैं हूं इसी प्रकार से मेरा यह परम भक्त नाड़ी जंग बकर उपकारी स्वभाव का है तो इस बकराज पर तो कृपा करनी चाहिए सुरभि माता आकाश में प्रकट हो गई बोलो सुरभि माता की गौ माता की जय हो गौ माता प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि अभी अग्नि मत दो मैं इसे जीवित किए देती हूँ और कह करके उन्होंने अमृत का सिंचन किया अमृत का सिंचन किया तस्मिन काले चशुर्भिर, देवी दाक्षायणी शुभा उपरिष्टा तत सा पयस्वनी दूध में ही अमृत है वो वात्सल्य के कारण दूध झरने लग गया तस्वक्च्युत क्षीरमित्रिसदा नघ सोप तदवई ततस्त्याम चितायाम राजधर्मण उस गाय जो जुगाली कर रही थी उसके देखिए गाय के दूध में ही अमृत नहीं है गाय के मुख से जो झाग आता उसमें भी अमृत है वो गौ माता सुरभि माता जुगाली कर रही थी रोमंथ कर रही थी उनके मुख में जो झाग आया उन्होंने करुणा भरी दृष्टि से देख अपने मुख का झाग उस नाडी जंग बकराज के ऊपर गिरा दिया जैसे ही गिराया जैसे कोई सोकर के जगे, ऐसे ही बकराज संपूर्ण वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर प्रकट हो गया बोलो गौ माता की यह है महाभारत की कथा ऐसी उपकार की भावना हो तो सुरभि जी को बुलाना नहीं पड़ेगा वो आ जाएंगी अब मरे हुए को महाराज मांस तो ये खाई गया था केवल पंखे और चौच और पैर थे केवल उतने के ऊपर अमृत की वर्षा करके शरीर के अवशेषों के ऊपर गौ माता ने अमृत की वर्षा की और इसको जीवित कर दिया आप कहेंगे इतने बड़े गोभक्त इतने बड़े उपकारी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना क्यों घटी कोई घटना के ऊपर कोई ना कोई रहस्य तो होता है तो उसका भी चर्चा यहाँ है एक बार किसी अपराध से रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने भी उसको शाप दे दिया था कि तुम एक बार इस प्रकार से मारे जाओगे और मारे जाने से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा फिर भगवान की कृपा से तुम पुनः दीर्घायु प्राप्त कर लोगे वरदान भी दिया था इसलिए ऐसी घटना घट गट गई शाप का कारण क्या था बोलिए बकराज आकर के ब्रह्मा जी को सत्संग सुनाते थे एक दिन नहीं आए तो आने की कहकर नहीं आए ब्रह्मा जी से मिथ्या भाषण किया इसलिए ब्रह्मा जी ने शापी दिया था आज राजधर्मा को जीवित कर दिया लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट हो गए देवराज इंद्र प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे तो जीवित कर दिया लेकिन मैं अपने मित्र की याद कर रहा देखो यह है साधु साधुता नहीं छोड़ता और दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता वो रोने लग गया राजधर्मा नाडी जंग बकर बोला मुझे अपने मित्र की याद आ रही है वो मित्र ब्राह्मण कहा गया अरे बोले वो मित्र नहीं वो तो महाकृतघ्नि नीच था कहा नहीं कुछ भी हो उसको मैंने आश्रय दिया था मैंने उसकी आतिथ्य की पद्धति से पूजा की थी इसलिए मेरी प्रसन्नता तभी होगी जब उसको भी जीवित कर दिया जाए सुर गदगद हो गई सुरभी ने पुनः अमृत वर्षण किया और महाराज खाया तो किसी ने उसको था ही नहीं काट काट के धरा था वो उसके ऊपर जैसी गो माता ने अमृत की वर्षा की गोमाता की कृपा होने से उस ब्राह्मण का जो नीचत्व था वो चला गया और वह भी परिष्कृत हो गया शुद्ध हो गया पवित्र हो गया उठ के बैठा और बहुत व्याकुल हो रहा था कि मैंने कितना भयंकर पाप किया बकराज ने उसको हृदय से लगाया और कहा कि अब तुम प्रेम से ब्राह्मणोचित वृत्ति से तप करते हुए तुम अपना जीवन व्यतीत करो और उसको विधा किया है इस प्रकार से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय कहते हैं कि महाराज लेकिन वह पतित तो फिर भी पतित ही था वो अपने घर जब गया तो उसी दासी से फिर संपर्क तो हो गया और तमाम संतान उत्पन्न करने लग गया उस समय देवताओं से सहन नहीं हुआ और उन्होंने कहा कृतग्नि व्यक्ति का सुधार नहीं होता है चाहे जितनी दया कृपा उस पर कर दो कृतघ्न हर स्थिति में वो वैसी ही प्रकृति का रहता है उस समय देवताओं ने श्राप दिया कि इसने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट किया है ये कृतज्ञ पुरुष है इसलिए अनंत काल तक यह घोर नरकों में बड़ा रहे ये श्राप ब्राह्मणों ने उसे दिया और वो नरक गामी हुआ इसलिए हे युधिष्ठिर न युधिण विशेषता मित्र घोरम अनंत प्रतिपद्यते मित्र से द्रोह नहीं करना चाहिए मित्र द्रोही अनंत काल तक घोर नरक में पड़ता है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए देखो कल हमने चर्चा की थी कल या परसों स्मरण नहीं है कि जो अत्यंत मलिन होते हैं अंतकरण बहुत जिनका मलिन हो जाता है उन लोगों को पाप कर्म करने पर भी ग्लानी नहीं होती है वो तो पाप कर्म करके भी प्रसन्न होते हैं मनुष्य को इस दुर्दशा में कभी नहीं पहुंचना चाहिए कि पाप कर्म करने के बाद उसे ग्लानी भी ना हो ग्लानी न होने का मतलब कि वह इतना काला हो चुका है कि अब उसको कोई परवाह नहीं श्वेत वस्त्र है एकदम सफेद कपड़ा है उसमें दाग धब्बा लगाने की जरूरत नहीं है थोड़ी देर ऐसे ऐसे ऐसे हाथ से उसको रगड़ने लग जाओ थोड़ी देर में आप जो है देखेंगे कपड़ा में दाग आ गया जो जितने पवित्रात्मा होते हैं उनमें दोष उतना अधिक दिखता है पापी मनुष्य में दोष नहीं दिखता है वो तो काली कामर है वो तो और कीच में सांधो तो भी कुछ नहीं दिखेगा पर स्वच्छ वस्त्र में दाग अधिक गहरा दिखाई पड़ता दाग न होने पर भी दाग दिखाई पड़ता है जब दाग दिखाई पड़ता है तो, तो फिर वह शौचाचार संपन्न व्यक्ति दाग नहीं है फिर भी दाग जैसा दिखता है तो उसको भी वह धो डालना चाहता है धो डालना क्या है यही है प्रायश्चित उस दाग को समाप्त करने की क्रिया इसी को प्रायश्चित कहते हैं तो मनुष्य प्रायश्चित के योग्य भी न रहे ऐसी दुर्दशा उसकी नहीं होनी चाहिए यद्यपि युधिष्ठिर को भगवान समझा रहे हैं ऋषियों ने समझाया है व्यास जी ने समझाया है और स्वयं भीष्म जी ने इतना लंबा चौड़ा समझाया लेकिन जैसे ये कथा सुनी युधिष्ठिर फिर रोने लग बोले कितने मित्रों को मार दिया हमसे तो ये हो गया हमसे वो अपराध हो गया तब फिर उनको समझाने के लिए फिर मोक्ष धर्म पर्व का आरंभ किया और क्योंकि कर्ता पने का जो अहंकार है वही जीव को बार बार भोक्ता बना करके रखता है इसलिए कर्ता और कारयिता दोनों भगवान हैं ऐसा स्वीकार करके तुम निष्पाप हो जाओ यह समझाया जा रहा है शोकाकुल की चित्त शांति के लिए और एक ब्राह्मण के पवित्र संवाद का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है अब यह मोक्ष धर्म पर्व इतना अद्भुत पर्व है कि एक एक श्लोक एक एक, एक अक्षर इसका अत्यंत महत्वपूर्ण है इसको क्रमशः श्रवण करना चाहिए आत्मकल्याण के लिए क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका भी निरूपण पिता पुत्र के संवाद के रूप में कहा गया इसमें निवृत्ति यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ कहा गया निवृत्ति को भी यज्ञ का रूपक दिया गया और कहा यह निवृत्त यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है अपने पुत्र से विद्वान ब्राह्मण कह रहा है कि मैं अब हिंसात्मक कृत्य भले ही उनका वेदों में विधान है पर अब हमारा मन वहाँ से भी हट गया है अब मैं शांत यज्ञ करूँगा मैं अपने मन और इंद्रियों को बस में रख कर के यज्ञ संपादित करूँगा वेदों का सस्वर पारायण यही ब्रह्मयज्ञ है और इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं किसी प्रकार की अविधि नहीं ध्यान दें वेद पाठ ब्रह्म यज्ञ है इसलिए कम से कम अपनी संहिता का वेद पढ़ के नित्य उस वेद का क्रमशः पारायण करना चाहिए ये यज्ञ है और भीष्मज जी कहते सर्वथा निर्दुष्ट यज्ञ है यह इसमें कोई दोष नहीं है वेदों का विधिवत पारायण करना ये ब्रह्मयज्ञ है मुनिवृत्ति से रहूँगा और अधिक से अधिक जप करूंगा स्वाध्याय करूंगा और गुरु शुश्रूषा करूंगा इसी से मैं पवित्र हो जाऊंगा पशु ये मादृशो युति अंत वीर प्राज्ञा क्षेत्र यज्ञ ही पिशाचव वो ब्राह्मण कह रहा है कि मेरे जैसा वेदों का मर्मज्ञ विद्वान नस्वर फल देने वाले हिंसा युक्त पशु यज्ञ करके और पिशाचों के समान अपने शरीर के रक्त मांस द्वारा किए जाने वाले तामस यज्ञों का अनुष्ठान कैसे कर सकता है मैं इसका किंचित भी अनुष्ठान नहीं करूँगा नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तपहा नास्ति राग समम दुःखम् स्थित त्याग सम वो ब्राह्मण कहता है विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है सत्य के समान कोई तप नहीं है राग के जैसा कोई दुख नहीं है और त्याग के जैसा कोई सुख नहीं है त्याग सबसे श्रेष्ठ सुख है इसलिए आत्मन्यवात्मना जाता आत्मयो आत्मनिष्ठो प्रजा पिवा आत्मन्य भविष्यामी नमां प्रजा उस ब्राह्मण कुमार ने अपने पिताजी से कहा कि आप हमको बार बार आप हमको बार बार प्रवृत्ति यज्ञ की आज्ञा दे रहे हैं लेकिन पिताजी ये आपका कर्म है मैं तो ब्रह्मचर्य के बाद सीधे संन्यास में जाऊंगा ये सब उटपटांग काम अब हमसे नहीं बनेंगे हैं तो पंडित जी ने कहा पिताजी ने कहा कि संतानहीन हो जाओगे तो तुमको वह दिव्य लोक कैसे मिलेंगे तो उस ब्रह्मज्ञानी पुत्र ने उत्तर दिया आत्मन्यवात्म वात्मना जाता आत्मनिष्ठो प्रजो आत्मन्यव भविष्यामि नमाम तारे तिप्रजा उस ब्राह्मण कुमार ने कहा मैं संतान रहित होने पर भी परमात्मा में ही परमात्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ और परमात्मा में ही स्थित हूँ और आगे परमात्मा में ही विलीन हो जाऊंगा इसलिए हमारे हमको पार उतारने की चिंता करने के लिए संतान की जरूरत नहीं है ये अपना ज्ञान पिताजी अपने पास रखो हम तो मुक्त होने के लिए आए हैं एक एक घटना हम आपको सुना दे सत्य कलिकाल की घटना हमारे महाराज जी के कृपा पात्र एक बहुत अच्छे सदगृहस्थ संत थे महापुरुष ही थे वे श्री ठाकर सिंह भाई गुजराती थे रघुवंशी थे बड़ा पवित्र जीवन था उनका उनके एक बाल सखा थे संत कन्हैयालाल जी वे संत ही थे उनके बड़े भाई थे वासुदेव जी वासुदेव लाल दुबे नाम था गुजरात में दुबे को दबे बोलते हैं दबे इधर दुबे कहते हैं उधर जैसे इधर तुलसी भाई और गुजराती लोग कहेंगे तुलसी भाई तुलसी को तुलसी कहेंगे कुंती को कुंता कहेंगे अब वहां का कोई उच्चारण है ऐसा तो कराची शहर की बात है महाराज जी जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो वासुदेवलाल जी कन्हैया लाल जी दो थे और दो भाई उनके और थे वासुदेव जी बड़े थे उनके पिताजी ने उनका विवाह तय कर दिया वासुदेव जी जन्मजात महात्मा थे भजनानंदी थे उन्होंने अपने पिता से कहा कि मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है भजन के लिए मिला है और मनुष्य शरीर में भी मुझे ब्राह्मण शरीर मिला है इसलिए मैं केवल भजन करूंगा भगवत प्राप्ति के काम में लगूंगा ये विवाह की बात हमारे सामने मत रखो पर जबरदस्ती विवाह का प्रस्ताव किया गया तो पुत्र ने कहा कि आपने मेरी बिना इच्छा के ऐसा क्यों किया तो पिताजी नाराज हो गए और नाराज होकर उन्होंने एक थप्पड़ जड़ दिया बोले तो मैंने पैदा किया है मेरे ऊपर मेरा पूरा अधिकार है मेरी बात माननी पड़ेगी तो वासुदेव ने कहा वासुदेव जी ने कहा कि हम तो यही सोचते थे मानव शरीर भगवान ने दिया है और अपनी प्राप्ति के लिए दिया है अच्छा पता चला आपने कह दिया ये मैंने दिया है और भोग के लिए दिया है तो मुझे भोग के लिए शरीर नहीं चाहिए मुझे भजन के लिए शरीर चाहिए कहकर 16 वर्ष 17 वर्ष के बालक ने उसी समय समाधि लगाकर प्राणों का विसर्जन कर दिया और कहा पिताजी अपने शरीर को वापस ले लो भजन के लिए हम दूसरा शरीर लेंगे अ नहीं तो मुक्त हो जाएंगे युवा पुत्र ने प्राण विसर्जित कर दिए पिताजी सन्न रह गए प्राणायाम चढ़ाकर शरीर छोड़ दिया और उनके छोटे भाई कन्हिया लाल भी ऐसे ही निकले आहरनिश भजन करने वाले ठाकर भाई बताते थे कि ऐसे भजनानंदी थे वो कि मां भोजन परोसती अठारह साल की उम्र में तो वो भोजन का ग्रास कान में ले जाते मां कहती क्या तो भजन में मन लगने के कारण वे यह भूल जाते थे कि मुख यहां है कि यहां है इतनी भजन में वृत्ति उनकी थी उन्हें स्वाद का ही अनुभव नहीं होता था स्वाद किसको कहते हैं ऐसे थे कन्हैया जी और उनके गुरु धांगध्रा के राम महल के महंत श्री बालकदास जी महाराज उनके गुरुजी थे उनको साथ लेकर वृंदावन आए बिहारी जी का चरण दर्शन किया बिहारी जी के का दर्शन किया और अक्षय तृतीया को सोरों जी में गंगा स्नान करके शिष्य कन्हैयालाल ने द्वादश तिलक धारण करके गुरुजी को कहा कि अब ठाकुर जी का विमान आ गया है मैं भगवान के धाम को जा रहा हूँ आप मुझे आशीर्वाद दें और गंगा जी के तट पर गंगा जी की सनिधि में बैठकर देहत्याग किया तो कहने का मतलब इस प्रकार की कोटि की दिव्यात्माए धरती पर प्रकट होती हैं हम तो धन्यवाद देते हैं उस कुल को जिसमें दो दो ऐसे पवित्र आत्मा प्रकट हुए उन्हें वस्तुतः नमस्कार है इसलिए नईता दृशम ब्राह्मणसाति बहुत सुंदर श्लोक है लिखने योग्य श्लोक है नैताद ब्राह्मणसास्ति यथकता समता सत्यता शील स्थित निधान तत परम क्रियाभ्या बहुत सुंदर श्लोक है कहते हैं परमात्मा के साथ एकता स्थापित हो जाए व्यवहार में समता आ जाए सत्य भाषण सदाचार ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हो जाए सभी प्राणी मात्र के लिए दंड का त्याग कर दिया जाए अर्थात अहिंसा में प्रतिष्ठित तो हो जाए सरलता आ जाए और लौकिक पार लौकिक भोगों को प्रदान करने वाले कर्मों से चित्त हट जाए ब्राह्मण की सबसे बड़ी संपत्ति यही है इतना यदि ब्राह्मण को प्राप्त हो जाए तो वह ब्राह्मण श्रीमान कहलाने के योग्य है धनवान कहलाने के योग्य है और यदि यह दैवी गुण ब्राह्मण को प्राप्त नहीं हुए तो वह ब्राह्मण दरिद्र ब्राह्मण है सुदामा जी को भागवत जी में इसलिए दरिद्र नहीं कहा गया क्योंकि जो लक्षण गिनाए गए हैं वे लक्षण सुदामा जी में विद्यमान थे इसलिए उनको ब्राह्मणों ब्रह्मवित ऐसा कहा गया बोलो भक्तवत्सल भगवान की त्याग की बड़ी भारी महिमा है उपदेश किया त्याग की महिमा का आकिंचन्यम राज्य तुलया समय दारिद्रम राज्यादपि गुणाधिकम कहते हैं कि हमने यह निश्चय किया है अकिंचनता और राज्य इनको दोनों को एक तराजू पर रख करके तोला तो बोले तीनों लोगों का राज्य अकिंचनता के आगे ठीका है अकिंचनता अकिंचनता माने भगवान को कह भगवान के अतिरिक्त अपना कहलाने के लिए कुछ भी ना हो ऐसा अकिन कदा का भाव वही सबसे श्रेष्ठ है धन की तृष्णा से दुख होता है और उसकी कामना के त्याग से सुख होता है विष्णु जी कह रहे हैं पांच चीजें जिसमें होंगी वो सुखी होगा पांच चीजें जिसमें नहीं होंगी वो सुखी नहीं रह सकता प्रत्येक मनुष्य के लिए ये बात है सर्व सर्वसाम्यम अनायासम सत्यवाक्यम च भारत निर्वेदशा विधित यस्यस्यात् स सुखी नर सुखी मनुष्य कौन है बोले जिसके चित्त में समता का भाव हो पहला लक्षण व्यर्थ परिश्रम का अभाव हो सत्य भाषण हो संसार से वैराग्य हो और कर्मों से अनासक्ति हो ऐसा जो व्यक्ति है वो सुखी रहता है मंकी नाम के ब्राह्मण ने एक गीत गाया है जिसको मंकी गीता कहते हैं ये महाभारत में बहुत अद्भुत गीत है मंकी गीता इसका वर्णन किया है यस कामान यह कामानाप्नुयात सर्वान् यश्चतान केवलांस्त्यजेत प्राप्णा सर्व कामान परित्यागो विधि विशिष्यते मंकी ऋषि कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पालेता है और जो इन सबका त्याग कर देता है इन दोनों में जो त्याग कर देता है वही श्रेष्ठ है कामनाएं जिसकी पूरी हो चुकी हैं वो श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि कामनाएं कभी पूरी होती नहीं हैं केवल भ्रम ही ऐसा हो जाता है कि कामना हमारी पूरी हो गई कामना कैसे नष्ट हो जैसे विस्की दवा विष है ऐसे ही कामना की दबा भी कामना है भगवत प्राप्ति की कामना वो लौकिक पारलौकिक भोगों की अशेष कामनाओं को निवृत्त करा देती भगवत प्राप्ति की कामना अशुद्ध चित्त में उत्पन्न नहीं होती और चित्त शुद्ध बिना नाम जप के बिना नाम संकीर्तन के बिना गोवृत्ति हुए बिना गोसेवा किए और बिना भगवत भागवत कथा सुने चित्त पवित्र नहीं होता ऐसा पवित्र चित्त हो जाए इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति का संकल्प हो जाए तो सारी कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी जैसे भगवान सूर्य के प्रचंड प्रकाश में जुगनुओं का प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता ऐसे ही भगवत प्राप्ति की कामना प्रचंड सूर्य के समान है और ये लौकिक पारलौकिक भोगों की कामनाएं जुगनुओं के जैसी हैं ये रही ही आएं तो भी इनका कोई अस्तित्व तो नहीं रहता है जनक की गीता का भी वर्णन किया और प्रहलाद और अवधूत का संवाद ये जो भागवत जी में 24 गुरुओं का उपाख्यान है दत्त भगवान का उपाख्यान है इसी उपाख्यान को बड़े सुंदर स्वरूप में यहाँ कहा गया है ये आप लोगों ने सुना है कई बार भागवत के प्रकरण में इसलिए हम इसको नमस्कार कर रहे हैं कश्यप ब्राह्मण का भी बड़ा सुंदर संवाद है शुभ शुभाशुभ कर्मों का परिणाम हर मनुष्य को भोगना पड़ता है इसलिए अशुभ का त्याग करना चाहिए और शुभ का आश्रय लेना चाहिए पृथक पृथक तत्वों की उत्पत्ति आकाश से कौन कौन से तत्व उत्पन्न हुए और पंच महाभूतों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है शरीर के भीतर की वायुओं का वर्णन है जटरानल का वर्णन है जीव की सत्ता पर अनेक युक्तियां हैं शंकाएं हैं और उन पर युक्तियां हैं और ये बड़ी विचित्र यह एक प्रकरण है बहुत ध्यान से सुने ये अध्याय संख्या है 187, 186 और 187 अध्याय में मोक्ष धर्म पर्व के अंतर्गत जीव को नित्य सिद्ध किया गया है जीव को नित्य माना गया इन दो अध्यायों में अनुवाद में भी ऐसा ही लिखा है जीव को सत्य और नित्य बताया है प्रकृति को भी, बताया है। को भी नित्य बताया है जीव को भी नित्य बताया है और ब्रह्म तो नित्य है ही है यही विशिष्टाद्वैत दर्शन है यही सिद्धांत है जीव ब्रह्म और प्रकृति ये तीनों सत्य हैं परमात्मा चिदचिद चिद विशिष्ट है और वह विशिष्ट ब्रह्म उसमें द्वैत नहीं है द्वोर्भावो द्विता द्विता एवं द्वैतम अनद्वैतम अद्वैतम वह अद्वैतत्व है यह स्थूल चिदचिद चिद विशिष्ट ब्रह्म और सूक्ष्मचिदचिद विशिष्ट ब्रह्म है यह बहुत अच्छे प्रकार से विवेचन किया गया तो व्यास जी का यह सुंदर सिद्धांत है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय अलग अलग वर्णों के सदाचार का वर्णन सत्य की महिमा असत्य का दोष ब्रह्मचर्य ग्रहस्थ बान और सन्यास का विस्तृत विवेचन क्योंकि मोक्ष धर्म पर्व है इसलिए इसमें सन्यास का भी बहुत विस्तृत विवेचन किया गया है शिष्टाचार चहित फल का वर्णन किस काम को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है पाप को छिपाने से हानि होती है और धर्म को प्रकट पुण्य को प्रकट करने से हानि होती है धर्म की प्रशंसा वर्णन की गई है सबके लिए अलग अलग बातें आई हैं क्या करने से क्या होता है अब इतना सुंदर अध्याय है एक एक बात हम सबके काम की है यज्ञशाला गोशाला वृषभशाला वृषभशाला का भी वर्णन है वृषभशाला देवालय इसलिए ब्रिश, वृषभशाला को अनडवाहम कहा अनडवाह अनडाला ब्रिशव, देवगोष्ठ चौराहा और ये देव देवताओं के देव संबंधी वृक्ष तुलसी पीपल आदि ये इनको हमेशा उत्तम प्रकार से इनकी सेवा करनी चाहिए उनको आहार प्रदान करना चाहिए और इनके लिए उत्तम आवास बनवाना चाहिए अच्छा स्थल इनके लिए बनवाना चाहिए सुंदर सुविधा पूर्ण गोष्ठ गो सदन आदि बनाने चाहिए ये सदाचारी मनुष्य का कर्तव्य है सायंकाल काल भोजन करना चाहिए भोजन कराना चाहिए और बीच में भोजन करने की विधि नहीं है बार बार मुँह जूठा नहीं करना चाहिए कि बकरी जैसे मुंह चलता रहे हैं एक बार सवेरे पालो याम मध्य न भोक्तव्यम याम युग्म न लंघे एक याम के भीतर भोजन नहीं करना चाहिए और दो याम का लंघन नहीं करना चाहिए एक याम कितने समय का होता है तीन घंटे का होता है हैं इसलिए आठ तिया चौबीस अष्टयाम आठ को तीन से गुणा करने से चौबीस हो जाते हैं तीन घंटे का एक याम होता है इसका मतलब सूर्योदय से लेकर के तीन घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए अब आजकल की डॉक्टरी अलग है कि पेट में जला धड़कती है और सवेरे खाना शुरू कर देना चाहिए पर यह धर्म शास्त्र का सिद्धांत नहीं है ये तीन घंटे इसलिए दिए गए कि सारा कृत्य तीन घंटों में संपन्न हो जाएगा जब कुछ हम कर लें भोजन की योग्यता तो हो जाए कुछ खाने की योग्यता हो जाए उसके पहले योग्यता नहीं होगी हमें खूब स्मरण है एक बार बहुत लंबी यात्रा करके आए भूख और प्यास से बड़े व्याकुल हो रहे थे और दिन में दो बजे के करीब पहुँचे तो हमारा मन हुआ के भूख लग रही है केवल सूर्यार्घ दे लेते हैं और भोजन कर लेते बाजन जनेऊ बदल के शाम को ठीक से संध्या करेंगे मन हमारा ऐसा हुआ और वो अपने मन की दुष्प्रवृत्ति हम पूरी करनी चाहते थे तब तक महाराज जी ने कहा पंडित जी हो गई संध्या मन की हाँ महाराज जी सूर्यार्घ दे दिया दस गायत्री जप लिया बोले बहुत दुख हो रहा है हमको तुम कैसे ब्राह्मण हो बिना संध्या के तुमको भूख कैसे लगी इतना कहते ही हमारी भूख चली गई और अपन हमने विधिवत संध्या पूरा जप कर लिया तब प्रसाद भाई गुरुजनों की संभाल के जैसी सम्भाल संसार में कोई नहीं कर सकता इन गुरुजनों के हम अनंत जन्म तक ऋणी हैं कृतज्ञ कैसी अद्भुत उनकी करुणा तो देखिए इसलिए याम मध्य भोक्तव्यम अर्याम याम युगम न लंघे दो याम माने छः घंटे तक फिर बिना भोजन के भी मत रहो तीन घंटे बाद फिर कुछ न कुछ आहार स्वल्प ले लो फिर इसके बाद राजभोग हमारे यहाँ बालभोग वाली परंपरा नहीं है तीन घंटे बाद आप राजभोग बालभोग कुछ ले लो दूध फल इनको भोजन में नहीं गिना गया है इसलिए इक्षुरस फल दुग्ध ये दही छाछ आदि लिया जा सकता इसमें दोष नहीं है किंतु आहार के रूप में अन्य कोई चीज ग्रहण कर लेना यह शास्त्र निषिद्ध है तो एक बार साढ़े दस ग्यारह बजे भोजन कर लो और एक बार फिर शाम को भोजन कर लो बस बीच में ज्यादा कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है दो ही बार खाना चाहिए तीसरी बार मुंह करना शास्त्र में निषिध कहा गया और जो एक ही समय भोजन कर लेता है उसे नित्य उपवास का फल प्राप्त होता है इसलिए जो एक समय केवल अन्नाहार ग्रहण करते हैं वो नित्य उपवासी ही हैं। ऐसा समझना चाहिए विघसासी और अमृतासी होना चाहिए पंच महायज्ञपूर्वक खाना अमृतासी होना है और सबके भोजन कर लेने के बाद घर में नौकर चाकर भी बिना भोजन के न रहे इसके बाद प्रसाद पाना जो है वो बिघसासी है इससे बड़ी आयु प्राप्त होती है और कुछ काम ऐसे हैं जो लोग करते हैं वो नहीं करने चाहिए बिना काम के काम बैठे कोई कागज का टुकड़ा हाथ में आ गया कोई तिनका हाथ में आ गया अब बस लग गए उसको तोड़ने में थोड़ी देर में सामने कचरा इकट्ठा कर दिया यह कुल है ये नहीं होना चाहिए और निरर्थक जीवों की हिंसा बैठे हैं मक्खी बैठी ऐसे करके ऐसे ऐसे किया मर गई फेंक दिया अब वो मक्खी पिचल गई यहाँ उसके गंदगी लगने से और मक्खियाँ बैठी बस बैठे बैठे मक्खी मारें कोई ऐसे मार देते हैं मक्खी कोई ऐसे मार देते हैं मक्खी ये भारी दरिद्रता का प्रतीक है कुलक्षण है नारकीय प्राणियों का चिन्ह है इस प्रकार से निरीह जीवों की हिंसा करना मिट्टी के ढेले तोड़ना फेंक करके ढेले ही तोड़ रहे हैं और नख चबाना नख तोड़ना नख दांतों से चबाना यह भी कुलक्षण है और एक बहुत से लोग हो, होते हैं ना बैठे बैठे अपना घुटना गुट, हिलाने लग जाएंगे कोई हाथ हिलाने लग जाएगा ये भी कुलक्षण है इससे भी धर्म का लोप होता है आयु नष्ट होती है ये व्यर्थ में हाथ पांव भी नहीं हिलाना चाहिए हिलाने की जरूरत हो तो श्री रामदेव बाबा जो सिखा रहे हैं वैसे हिलाओ थोड़ी देर हिला लो तो सुनते हैं कुछ स्वास्थ्य में सुधार होता है तो स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा लेकिन ऐसे बिना मतलब के नहीं करना चाहिए जूठे मुख नहीं रहना चाहिए जूठे हाथ नहीं रहना चाहिए और जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए जो रात्रि को जूठे बर्तन छोड़ देता है रात्रि भर बर्तन जूठे रहते हैं उसके घर में उसके घर में दरिद्रता आ जाती है इसलिए जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए मांस भक्षण नहीं करना चाहिए ये बात भी लिखी है सदाचार के प्रकरण में मांस भक्षण नहीं करना चाहिए जब गुरुजन पधारें तो गुरुभ्य आसनम देयम कर्तव्यम चाभिवादनम गुरु नभ्यर्च युजे आयुषा यशसा श्रिया जब गुरुजन पधारें तो उठकर खड़ा हो जाए बैठने के लिए आसन दे गुरुजनों की पूजा से आयु यश और लक्ष्मी इन सबकी प्राप्ति होती है उदीयमान सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए और वस्त्रहीन स्त्री का दर्शन नहीं करना चाहिए और ये सब विधियां हैं ये नहीं करना चाहिए देव मंदिर में नित्य दीपदान करना चाहिए गौशालाओं में भी दीपदान करना चाहिए और इनको सदा आदर देना चाहिए देव मंदिर गौशाला ब्राह्मण यज्ञ इन सबको जो है दाहिने हाथ से संपन्न करना चाहिए गौ सेवा के कार्य को भी माने दाहिने हाथ का ही प्रथम प्रयोग करना चाहिए यही उसमें विधि है संपन्नम भोजने नित्यम पानीयम तर्पणम तथा सुश्रितम पाय से ब्रुयाद यवा ग्वाम कृषर तथा कहते ब्राह्मणों को कुछ खिलावे पिलावे दक्षिणा आदि दे तो उनसे पूछना चाहिए सुसंपन्नम आपने ठीक से पाया ना आप संतुष्ट हैं कि नहीं वो कहें कि हाँ सुसंपन्न है तभी यजमान को अलग होना चाहिए नहीं तो बीच में ही नहीं करना चाहिए एक महात्मा बड़े विनोद में कह रहे थे यहाँ पधारे भी पूज्य श्री करुणान धन वाले महाराज जी बोले सभी भगत लड़ुआ से महापूर्ण गुलाब जामुन से महापूर्ण करवाते हैं लेकिन दक्षिणा से महापूर्ण कोई नहीं करवाता दक्षिणा से महापूर्ण दक्षिणा बोले कई बार फेरते हैं लड्डू और कचौड़ी और ये सब दो दो तीन तीन बार तस्मय भी दो दो तीन तीन बार दक्षिण आए कई बार फिर तो सुसंपन्न ब्राह्मण कह दें तो फिर सुसंपन्न मानना चाहिए इसके बारे में हमें एक घटना याद आ गई हमारे ब्रज में दाऊजी के पंडा है बड़े महाराज दाऊजी जैसे अलवेले ठाकुर हैं ऐसी दाऊजी के पंडा भी अद्भुत हैं बोलो दाऊ दादा की बड़े दिव्य ब्राह्मण ब्राह्मणों की सेवा अवश्य करना चाहिए तीर्थ में जाकर तीर्थवासी ब्राह्मण की सेवा न करने से तीर्थ यात्रा का फल नष्ट हो जाता है ऐसा ग्रंथों में लिखा है अवश्य उनकी वृत्ति ही यही है इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए तो दाऊ जी के जो पंडा जी हैं वो पहले जजमान जाएगा तो बही खाता सब रखते हैं उनको तुम्हारे बाप दादों का नाम सब बता देंगे और महाराज पंडों की बहियाँ भी प्रमाण होती हैं अब फिर उनको प्रेम से भोजन कराएंगे खूब खीर मालपुआ वगैरह जो कैसे जिमा करके जिमाने के बाद फिर दाऊ जी का पटका डाल देंगे और फिर कहेंगे कि हम सफल बोल रहे हैं बोले दाऊ जी आए कि दर्शन किए की, की ब्रज यात्रा किए कि की, पंडा जी सुफल बोलो सुफल यजमान कहेगा पंडाजी सफल सुफल बोलो सुफल बोले दाऊजी आई की ब्रज यात्रा किए की दर्शन किए की तुम्हारी यात्रा सफल भाई फिर द्वारा वही दोहरवाता है सफल भाई अब देख लो बच्चा आखिरी तीसरी सफल है नहीं सब काम गड़बड़ होने वाला है उसी में सब इतना मन अन्न इतना दक्षिणा इतना ये और इतना वो जैसा भगत जो होता है उससे उतना कह दिया जाता फिर भगत बेचारा अब तक की पूजा अर्चना का भाव उसकी मुखाकृति से तुरोहित तो हो जाता है कुछ व्याकुल सा दिखाई देने लग जाता है तब भी कहते चिंता मत करो तुम्हारे पास किराया कम पड़ गया हो तो हमसे ले जाओ यहाँ बही में हस्ताक्षर कर दो कि हम फिर आएँगे समय पर आएंगे तो अपनी फसल पर आकर के हम ले लें और वो ले भी लेते हैं ऐसे तो बेचारे लोगों में दान की प्रवृत्ति है नहीं वे बड़ा उपकार करते हैं जो दान स्वीकार करके हम लोगों का मंगल करते हैं तो ये सफल बोलने वाली बात इसमें भी लिखी है और पंडों में भी हमने देखी है जब तीसरे बार की सफल है यहाँ तीन बार की तो नहीं यहाँ तो एक ही बार की है कि सुषम्पन्नम ब्राह्मण कह दे हाँ सुषम्पन्नम तो बोले ठीक है अब हो गया काम नहीं तो वह कर्म पूरा नहीं माना जाएगा एक एव चरे धर्म इतना बढ़िया श्लोक है एक एव चरे धर्म नास्ति धरमे सहायता केवलम विधिमा साध्य सहाय कि इतने प्रांजल श्लोक हैं महाभारत के धन्य है कहते वेद विधि का सहारा लेकर अकेले ही वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए उसमें किसी सहायक की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरा सहायक आकर क्या करेगा वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा इसलिए स्वयं दासा तपस्िना अपने देवकृत्यादि का संपादन करने के लिए स्वयं ही प्रमादरित होकर के सारे कृत्यों का संपादन करना चाहिए अध्यात्म ज्ञान का बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है ध्यान योग का बड़ा सुंदर वर्णन किया है अंतकरण की निर्मलता के लिए और अंतर इंद्रियों के निग्रह के लिए भीष्म जी ने ध्यान योग को सबसे श्रेष्ठ बताया और समस्त योगों में जप योग को बहुत श्रेष्ठ कहा इसलिए जप योग को श्रेष्ठ कहा क्योंकि जप योग में सामान्य साधक का भी अधिकार हो जाता है सीधे समाधि में तो सब नहीं जाएंगे लेकिन मंत्र योग जप योग में जो नवीन साधक है उसका भी अधिकार हो जाता है और जब की जहां इतनी महिमा है वहां जप की जो पद्धति है उस पद्धति से जो जप नहीं करता ध्यान दें इसमें नाम जप को नहीं लिया गया नाम जप तो सतत किया जाना चाहिए यहाँ जो जप वाली बात है वैदिक मंत्रों के जप वाली बात है संध्या आदि के समय जो जप की बात है उसी को कहा गया बाकी नाम जप तो हर समय करना चाहिए उसके लिए कोई निषेध नहीं है कहते एक देशक क्रिया चस गच्छति कहते जप की विधि का जो पालन नहीं करते हैं उनको निरय की प्राप्ति होती है जब करने से भी नरकगामी होना पड़ता है तो जप विधि पूर्वक करना चाहिए कैसे करना चाहिए कहते अवमान न कुरुते न प्र याति नृष्यति ईदृशो जापको याति निरयम नात्र संशया जो अभेलना पूर्वक जप करता है प्रेम और प्रसन्नता प्रकट जप के प्रति नहीं करता ऐसा जापक भी नरकगामी हो जाता है जप में जप के कारण अपने में बड़प्पन का अभिमान रखने वाला व्यक्ति भी नरकगामी होता है जप के बल से दूसरों का अपमान करने वाला साधक भी नरकगामी होता है और जो मोहित होकर फल की इच्छा रख कर के जप करता है और फल का ही चिंतन करता है क्योंकि जप का फल परमात्मा की प्राप्ति है यज्ञानाम जप यज्ञोश्मी और ऐसे जप को केवल भौतिक फल की प्राप्ति के लिए भगवत चिंतन करके फल का चिंतन करता है वो भी नरक में पड़ता है इसलिए तक लिखा हुआ है कि प्रवृत्तेशु जापक सर नास तस्मात प्रमुच्यते। जप करने वाले के पास अणिमा महिमा आदि सिद्धियां सामने आ जाती हैं यदि साधक का चित्त भगवान को छोड़कर उन सिद्धियों में रमण करने लग गया तो भगवान को छोड़कर सिद्धियों में चित्त का रमण करना साधक का नरक यही है भीष्म जी कह रहे कितनी ऊंची बात है अत्यंत निष्काम भाव से ही जप करना चाहिए हे युधिष्ठिर जप के समय दृढ़ाग्रही होना चाहिए दृढ़ाग्रही का मतलब जब का निश्चय किया कि एक करोड़ जब करेंगे पहले खूब लगे फिर ढीले ढीले और कम ढील हो गई संख्या फिर सोचे अब तो ऐसे तो अपने से तो बन नहीं रहा है कुछ ब्राह्मणों को बुला लो कुछ भेंट दक्षिणा दे देंगे और उनसे जब करवा लो अनुष्ठान हो जाएगा यह एक बड़ा भारी जब का दोष लिया गया है इसलिए दृढ़ग्राही करो मीति जाप्यम जपति जापक न संपूर्णो न संयुक्तो योनुग सोनुग चति निश्चय कर ले मुझे एक सहस्र गायत्री जपना है तो जब तक उतना पूरा न हो जाए तब तक वो बीच में विराम न करे हाँ शरीर का कोई वेग हो तो उसको पूर्ण करके पवित्र होके फिर जब आरंभ करे किंतु जप की संख्या जो निश्चित की गई है हम चौबीस लाख जब करेंगे तो जब करना ही चाहिए उसमें फिर दूसरे को अनुष्ठान में भागी नहीं करना चाहिए और अच्छी तरह उसमें संलग्न होना चाहिए जो संकल्प लेकर स्वयं जब का संकल्प लेकर फिर उसे पूरा नहीं करता है उसे भी देवता के सामने प्रतिज्ञा पूर्वक मिथ्या भाषण के दोष के कारण नरक गामी होना पड़ता है इसलिए यह कार्य नहीं करना चाहिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय अब आगे के अध्याय में भीष्म जी कह रहे हैं कि जिसका भगवान के चरणों में अनुराग है जो मोक्ष का अधिकारी है जो भगवान के नित्य गोलोक वैकुंठ साकेत की प्राप्ति का अधिकारी है उस और जिसे जप का रस प्राप्त हो चुका है ऐसा जो साधक है उसके लिए तो मनुष्य लोक भी नरक के तुल्य है और देव लोक भी नरक के तुल्य है क्योंकि उसकी वृत्ति न धरती पर कहीं रमती है न स्वर्गा लोकों के भोगों में रमती है तो केवल अपने प्रभु के चरणों को प्राप्त करना चाहता है तो श्रेष्ठ जापक की दृष्टि में स्वर्ग भी नरक के समान है ऐसा श्री भीष्म जी ने वर्णन किया है कहते हैं परमात्मा का परम धाम क्या है कहते जहाज जी यहां परिगणन किया गया छठे श्लोक में पांचवे और छठे श्लोक में वरुण कुबेर इंद्र यमराज लोकपाल शुक्र बृहस्पति मरुद्ध विश्व देव साध्य श्री कुमार रुद्र आदित्य बसु इन देवताओं के जो लोक हैं विनाशी होने के कारण परमात्मा के परम धाम की दृष्टि में भीष्मी कहते हैं वही निर्यासता स्थान्य परमात्मा परमात्मा के उस अव्यय अक्षय स्थान की दृष्टि से यह नरक के जैसे ही हैं क्योंकि यहाँ असीम सुख नहीं है और अभय पद का लक्षण क्या है बोले परमात्मा का परमधाम विनाश से रहित है वह सनातन है नित्य सिद्ध है अविद्या अस्मिता रागत द्वेश अभिनिवेश ये पांच क्लेश वहां नहीं है प्रिय अप्रिय का भाव वहां नहीं है और सत्वरज स्तंभ भी वहाँ नहीं है ये पंचभूत और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ये सब भी वहाँ नहीं है वहाँ न ज्ञाता है न ज्ञान है न गे है इस त्रुपटी का भी अभाव है वह केवल एक परमात्मा है उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है इस प्रकार का वह भगवान का परम धाम जापक को जप करने से गायत्री का जप करने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो गई एक ब्राह्मण के इतिहास का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जापक ब्राह्मण और इक्ष्वाकु महाराज दोनों जप की चर्चा करते करते जप करते करते सब लोगों के बीच में वह जापक ब्राह्मण समाधि से युक्त होकर बैठ गया और केवल ब्रह्म गायत्री के प्रभाव से ब्रह्मरंद्र फोड़ करके सबके सामने उसने मोक्ष लाभ प्राप्त किया ऐसे एक अद्भुत चरित्र का वर्णन यहां किया गया है बृहस्पति और श्री मनु जी का संवाद है इसमें भी मोक्ष धर्म का आत्म तत्व का बड़ा सुंदर विवेचन किया गया है और शरीर इंद्रिय बुद्धि के अतिरिक्त आत्मा की भी सत्ता है इसको विस्तारपूर्वक बताया गया और परब्रह्म की प्राप्ति की प्राप्ति का साधन क्या है इस साधन का वर्णन भी बहुत अच्छे ढंग से श्री भीष्म जी महाराज ने किया है कहते जैसे प्रज्वलित अग्नि में सूखा गीला किसी प्रकार का काष्ट डाल दो वो भस्म हो जाता है अग्नि उसे आत्मरूप प्रदान कर देता है इसी प्रकार से जो ज्ञान योगी भक्ति योगी जो साधक हैं जब उन्हें ब्रह्माग्नि प्रकट उनके भीतर हो जाती है तो उसकी ज्ञानाग्नि ब्रह्माग्नि में सारी कर्मराशि जल करके भस्म सात हो जाती है यही समझना चाहिए जब निश्चयात्मिका बुद्धि अंतर्मुखी होकर के हृदय में स्थित हो जाती है तब मन शुद्ध हो, हो जाता है जब मन शुद्ध हो जाता है तभी वह ध्यान में ठीक से लग पाता है निष्काम भाव से धर्म का आचरण करने से श्रेय और अधर्म का आचरण करने से अकल्याण होता है यह भी समझाया गया और यह संपूर्ण पिंड और ब्रह्मांड ये साक्षात श्री कृष्ण से ही प्रकट है इसको भी बड़े विस्तार पूर्वक श्री भीष्म जी ने पूर्वक समझाया और इस ब्रह्मांड में कौन कौन से ऋषि कहाँ कहाँ किस किस दिशा में निवास करते हैं ऋषियों का भी परिचय दिया कि कौन कहाँ रहते हैं भगवान ने वाराह रूप धारण करके कैसे पृथ्वी का उद्धार किया था और यज्ञों की प्रतिष्ठा कैसे की थी इस प्रकरण का भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया है गुरु शिष्य के संवाद में श्री कृष्ण संबंधी जो अध्यात्म तत्व है उसकी चर्चा की गई है संसार चक्र और जीवात्मा की स्थिति का वर्णन भी इसी प्रकरण में किया गया जीव की उत्पत्ति और कैसे वह दोष युक्त तो होता है और कैसे वह दोष मुक्त तो होता है बहुत सुंदर विवेचन है महाराज जी लिखा है विषयी पुरुषों के संपर्क में आने से दोष युक्त होता है और जिन महात्माओं का अंतकरण निर्विषय हो चुका है ऐसे महात्माओं का सत्संग करने से वह मुक्त होता है विषय के बंधन से मुक्त होता है इसलिए निरंतर ऐसा ही करना चाहिए और एक बड़ी ऊंची बात भीष्मी ने कही कि अध्यात्म के, के पथ पर चलने वालों के लिए ब्रह्मचरी की साधना अत्यंत अपेक्षित है क्योंकि ब्रह्मचर्य की साधना के बिना भोगों से वैराग्य नहीं होता और भोगों के भोगों से वैराग्य हुए बिना वह ज्ञान योग अथवा भक्ति योग का अधिकारी नहीं होता इसलिए अध्यात्म की भूमिका जो है वो ब्रह्मचर्य है बहुत विस्तार से वर्णन है इसलिए साधक का कर्तव्य क्या है बोले योषिता न कथा श्राव्या न निरीक्षा निरंबरा कथंंचित सा दुर्बलाज रागोत्पन्नश्चरे कृष्ण्रम महाशेदपन च मनसा त्रिज त्रिर्जपे दघ्मर्षण इत्यादि प्रकार से दोष और उन दोषों के प्रायश्चित की भी चर्चा की गई कहते हैं कि हृदय के मध्य में एक मनोवहा नाम की नाड़ी है जो विषय का संकल्प उत्पन्न होने से शुद्ध होती है और मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट जो तत्व धातु है उसको खींच करके बाहर निकलने के लिए बाध्य कर देती है और उसी समय उसके उसका मन भी चंचल हो जाता है बुद्धि भी चंचल हो जाती है असंयत मन और असंयत बुद्धि परमात्मा की ओर नहीं लग पाती है इसीलिए प्रत्येक साधक को ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है विरक्त ब्रह्मचारी के लिए तो है ही गृहस्थ पुरुष के लिए भी ऋतु कालाभिगामी होकर के ब्रह्मचर्य पालन की अत्यंत आवश्यकता कही गई है और आसक्ति को छोड़कर के परमात्मा की प्राप्ति का संकल्प करना चाहिए स्वप्न सुषुप्ति की अवस्था में मन की स्थिति क्या होती है अपने मन को साधक को दर्पण के जैसा समझना चाहिए जब वह साधना करते करते सात्विक होने लग जाता है तो सात्विक दृश्य उसको स्वप्नादि में दिखने लग जाते हैं रजोगुण के संस्कार जब तक रहते हैं तब तक रजोगुण प्रधान दृश्य दिखते हैं तामसी संस्कार होते हैं तो जपादी करने पर भी तामसी दृश्य उसको दिखते हैं और जो गुणातीत तो हो जाते हैं उन्हें भगवान की लीलाओं का दर्शन होने लग जाता है इसलिए स्वप्न विज्ञान को भी मान्यता श्री भीष्म पितामह ने दी है कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है कहते ब्रह्मविद महापुरुष का चरणाश्रय एक उत्तर दिया ब्रह्मवेदता का चरणाश्रय ही ब्रह्म तत्व के ज्ञान का एकमात्र उपाय है कितनी बढ़िया बात पोथी नहीं बताई कि अमुक पुस्तक पढ़ लो अमुक परीक्षा पास कर लो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ब्रह्मवेत्ता की कृपा ही ब्रह्म ज्ञान का आधार इन्होंने बताया है राजा जनक के यहाँ पंच सिख नाम के महापुरुष आए हैं और उन्होंने ब्रह्म तत्व का बड़ा सुंदर निरूपण किया है जनक को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया है उसका बड़ा विस्तृत वर्णन है सांख्य का उपदेश किया है और जनक जी की परीक्षा भी उन्होंने की है ये ज्ञान देने के बाद इस प्रकार से यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है सनत कुमार जी ने भी अध्यात्म तत्व का उपदेश दिया है इंद्र और बली का भी संवाद है उसमें भी सदाचार्य की बड़ी सुंदर चर्चा है और किस व्यक्ति को लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है किस व्यक्ति को नहीं होती है इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है लक्ष्मी जी ने कहा है कि किसके पास मैं रहती हूँ और किसके पास नहीं रहती हूँ इसलिए भैया लक्ष्मी हमारे निकट पधारें वैसी योग्यता हमारी होगी तो लक्ष्मी आवेगी और नहीं तो लक्ष्मी के रूप में भी अलक्ष्मी ही आवेगी और वह अलक्ष्मी हमें अधब पतन की ओर ले जाएगी वे सारे गुण उनका सुनना बहुत आवश्यक है क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम श्रीमान हों तो श्रीमान बनने के लिए श्री जी की कृपा तो चाहिए एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है कुनम गंदे कपड़े पहनने वाला दंतमलोप धारिणम व्यसन करने वाले के दांत गंदे रहते तमाखू खाएगा गुटका खाएगा पान खाएगा दांत खराब रहेगा वो भी लक्ष्मी के अप्रसन्नता का कारण है कुचल इनम दंतमलोप धारिणम बहुवासीनम ज्यादा खाने वाला ठूंस ठूस के खाने वाला निष्ठुर निष्ठुरभाषिण कठोर भाषण करने वाला सूर्योदये चास्तमिते सयानम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाला इतने लक्षण यदि विष्णु भगवान में आ जाएं, तो विमुन चतिश्रीर यदि चक्रपाणि ही भगवान ही क्यों ना हो लक्ष्मी जी ऐसे दोष आ जाएं तो भगवान को भी छोड़ चली जाएंगी इसलिए इन दोषों से सदा बचना चाहिए कौन कौन से जो है गुण ऐसे हैं जिनसे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं बोले प्रातःकाल सूर्योदय के समय और संध्या सायंकाल सूर्यास्त के समय किसी भी अवस्था में शहन नहीं करना चाहिए सूर्योदय के पूर्व जग जाना चाहिए और सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं रात्रि को दही खाने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और रात्रि को सतुगा खाने से भी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं ना दही खाए रात्रि को ना सत्तू खाए रात्री चक्तुश्च नित्यमेव विवर्जयन सवेरे सवेरे उठ करके सबसे पहले घी का दर्शन करना चाहिए गो घृत का दर्शन करना चाहिए सवेरे सवेरे हाँ कल्यम घृतम चान्मेक्षण प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले घी का दर्शन करना चाहिए घृत दर्शन कल्य उत्थाय उठ करके पहले घी का दर्शन करना चाहिए फिर अपना सारा कृत्य संपन्न करना चाहिए फिर वेद पाठ आदि करना चाहिए मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करके ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए धर्म की चर्चा में लगे रहना चाहिए दुष्प्रतिग्रह से बचना चाहिए और दिन में नहीं सोना चाहिए ये सब अनेक बातें हैं ये करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त तो हो जाती है अकेले बढ़िया भोजन नहीं करना चाहिए सबको खिलाकर खाना चाहिए इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं दीन दुखी माता पिता गऊ और ब्राह्मण इनकी सेवा से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं बहुत सुंदर प्रकरण है श्री सुखदेव जी के भी कई प्रश्न हैं और उन सुखदेव जी के प्रश्नों को भीष्म जी ने उत्तर दिया है सुखदेव जी ने पूछा श्री सुखदेव भगवान की इसमें सुखदेव जी की उत्पत्ति का भी प्रसंग इसी प्रकरण में आया है और अपने वैष्णवों में जो श्री चरणदासी महाराज का पवित्र संप्रदाय है श्री सुख संप्रदाय उसमें यह जो महाभारत के अनुसार जो सुखदेव जी का प्रादुर्भाव है इसी को संप्रदाय में माना गया है यही बात है ना संप्रदाय की परंपरा में महाभारत में जो या सुखदेव जी के अवतरण का प्रकरण है उसी को संप्रदाय ने मान्यता दी है तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि भगवान पिताजी भूतक ग्रामस्य से करतारम कालक ज्ञाने च निश्चयम ये संपूर्ण प्राण समय समूहों का उत्पादक कौन है उत्पन्न करने वाला कौन है काल के ज्ञान के विषय में आपका क्या निश्चय है ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है ये तीनों बातें हमें बताने की कृपा करें और श्री व्यास ने इस संबंध में विस्तृत विवेचन किया है और उस विवेचन में सत्युग में धर्म के धर्म के चार चरण थे त्रेता में तीन द्वापर में दो कलयुग में एक कलयुग में एक ही चरण रहता वो कौन है धर्म का हम सोचते थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने और तो कोई काम लोग कर नहीं पाएंगे चलो दान तो कर ही लेंगे इसलिए दान को ही प्रधान माना प्रगट चार पद धर्म के कलमहू एक प्रधान जैन केन विधि दीने दान करे कल्याण हम अपने मन का पाप बता रहे हैं हमको लगता था गोस्वामी जी ने लोग दान पुण्य करें इसलिए ऐसा लिखा पर इस दोहे का अक्ष... इस श्लोक का अक्षर सा अनुवाद है तुलसीदास जी का दोहा इसलिए हमने दोहा भी लिखा है और श्लोक को भी चिन्हित किया है तप परम कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञानमुत्तम द्वापरे यज्ञ में बाहुर् दान में कलय युगे कलयुग में केवल दान को व्यास जी ने स्वीकार किया है गोस्वामी जी की वाणी की यही विशेषता है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है कहीं न कहीं किसी न किसी ग्रंथ में वो पहले से व्यास जी के द्वारा प्रमाणित है वही बात उन्होंने कही है और व्यास जी का सुखदेव जी को सृष्टि के उत्पत्ति और युगों के अलग अलग धर्म का विवेचन करके सुनाया महाप्रलय कैसे होता है इसका वर्णन किया ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है और ब्राह्मणों को दान देने की महिमा क्या है इसको भी वर्णन किया है और इसमें महाराज जी एक बड़ी ऊंची बात लिखी है इससे ये बात सिद्ध होती है कि भारत का गोवंश कितना समृद्ध रहा है ब्यासी सुखदेव जी को कह रहे हैं अंबरीशो गवाम प्रतापवान दान अम्बरीशो ग्राह्मणे प्रताप कंचो कहते हैं प्रतापी महाराज भक्तराज अम्बरीश ने दस करोड़ गायों का दान ब्राह्मणों को दे करके और स्वर्ग प्राप्त किया माने भगवान का धाम अपनी प्रजा के सहित प्राप्त किया था ऐसा वर्णन मिलता है दश करोड़ नहीं एक अरब दस करोड़ अरब अरब करोड़ गायें ब्राह्मणों को प्रदान की थी अब विचार कीजिए जिस व्यक्ति उपनिषद के अनुसार जिस व्यक्ति के पास दस गाय हैं वह एक गाय का दान कर सकता है जिसके पास सौ गाय हैं वो दस गायों का दान कर सकता अब कोई गणितज्ञ हो तो हिसाब जोड़ ले सप्तवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट अम्बरीश के पास कितना गोवंश होगा जब उन्होंने एक अरब दस करोड़ गायों का दान ब्राह्मणों को किया इसलिए महाराज इतना अद्भुत महात्म्य है ब्राह्मणों का देखो ब्राह्मणों के लिए जिन जिन ने शरीरों का त्याग किया वे पापमुक्त होकर के उत्तम मोक्ष के अधिकारी हुए गायों के लिए जिन्होंने प्राण त्याग किया वे भी उत्तम मोक्ष के अधिकारी हुए और एक बार इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया तो वशिष्ठ जी ने ही मेघ बन करके वर्षा की थी ब्राह्मण ऐसे होते हैं उन्होंने वर्षा की थी अलग अलग ऋषियों ने क्या क्या किसने क्या क्या किया अलग अलग बात बताई है ब्राह्मणों के कर्तव्य अकर्तव्य को प्रतिपादन करते हुए उन्हें कैसे अपना निर्वाह करना चाहिए इस बात को कहा गया बहुत अच्छा रूपक व्यासी ने दिया हे वत्स सुखदेव संसार जीवन एक भयंकर नदी के समान है पंच ज्ञानेन्द्रिया इस नदी का जल है लोभ इसका किनारा है क्रोध इसके भीतर की कीचड़ है जिसे पार करना बड़ा कठिन है इसका वेग अत्यंत असह्य है फिर भी बुद्धिमान पुरुष इसको भगवान की कृपा से सदाचार के बल से पार कर जाता है इसको पार करना यही ब्राह्मण का पवित्र कर्तव्य है ध्यान योग का वर्णन किया है सांख्य योग का वर्णन किया है ज्ञान योग का भी वर्णन ब्यासी ने सुखदेव जी को करके सुनाया है और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के क्रम को भी उन्होंने सुनाया है ज्ञान का साधन क्या है इसका भी वर्णन करके सुनाया है योग से परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार होती है और आश्रम का प्रस्तावना करते हुए सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम की प्रस्तावना की है और उसको सबसे महत्वपूर्ण बताया है का ये आश्रम ठीक से हो जाएगा तो शेष आश्रम अपने आप ठीक हो जाएंगे ब्राह्मणों के उपलक्षण से गृहस्थ धर्म का भी वर्णन किया है और बानप्रस्थि के धर्म का भी वर्णन किया कल भी हम कह चुके हैं कि इन धर्मों का बार बार भाग महाभारत में अलग अलग प्रकार से अलग अलग संवादों में चर्चा की गई है सन्यासी का आचरण और ज्ञानवान सन्यासी की प्रशंसा और केवल भेष बनाकर घूमने वाले ज्ञान शून्य सन्यासी की निंदा भी की गई है दोनों बातें इस प्रकरण में आई हैं। ब्रह्मज्ञ की बड़ी सुंदर परिभाषा है महाराज जी बहुत अच्छी परिभाषा है कहते जीवितम यश्य धर्मार्थम धर्मो हरियत्र पुण्या तम देवा ब्राह्मण विदु देवता ब्राह्मण किसे समझते हैं ब्रह्मज्ञ किसे समझते हैं बोले जिसका जीवन धर्म के लिए हो जिसका जीवन धर्म के लिए हो और जिसका धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए हो जिसका जीवन धर्म के लिए हो और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए हो जिसका दिन और रात धर्माचरण में ही बीते ऐसे पवित्र आत्मा को देवता ब्राह्मण मानते हैं उसको ब्रह्मज्ञ मानते हैं ऐसा समझना चाहिए भगवान ही सबसे श्रेष्ठ हैं इसलिए भगवान के दर्शन के बिना जीव का संस्कृति चक्र नहीं छूटता इसलिए हे सुखदेव परमात्मा की प्राप्ति का ही संकल्प करना चाहिए बड़ी सुंदर बात लिखी है कहते हैं परमात्मा का प्रतिपादक शास्त्र जो है उसी का नाम वेद है परमात्मा के प्रतिपादक शास्त्र का नाम वेद है और ऋग्वेद की दस हजार ऋचाओं का मंथन किया गया है और उससे सार तत्व तो निकाला गया है और उन सब का सार संपूर्ण वेदों का सार भी यही है कि जीव परम परमार्थ तत्व को प्राप्त करे बुद्धि की श्रेष्ठता प्रकृति और पुरुष के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है इसका वर्णन ज्ञान योग के साधन का वर्णन और ब्रह्मवेदता ब्राह्मण के लक्षण और परब्रह्म के प्राप्ति के उपाय पंचभूत मन बुद्धि इनका भी विस्तृत वर्णन कामना ही शत्रु है इसका भी वर्णन और महाराज जी मृत्यु की उत्पत्ति कैसे हुई है मृत्यु किन लोगों को नष्ट करती है और कौन मरते हैं कौन अमृत्व को प्राप्त होते हैं उनका भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया जाजली की तपस्या और तपस्या से भी उन्हें ज्ञान नहीं मिला काशी के तुलाधार वैश्य ने उन्हें जो उपदेश दिया उस उपदेश से उनको ज्ञान हुआ इसका बड़ा सुंदर संवाद का वर्णन किया गया है और यज्ञ में हिंसा की निंदा की गई है और यज्ञ में अहिंसा की प्रशंसा की गई है यह पूरा का पूरा प्रकरण यज्ञीय हिंसा की निंदा के समर्थन में ही है एक मृग की भी कथा आई है प्रणाद राजा की कथा आई है कई कथाएं आई हैं और महाराज लिखा है कि किसी भी प्रकार की हिंसा एक ब्राह्मण का चरित्र आया है कि वो दयावान था इसलिए हिंसा तो नहीं करता था लेकिन संकल्प कर लेता था और कुछ प्रतिनिधि द्रव्य आदि करके अब फिर वो कर देता था तो स्वयं यज्ञ भगवान ही मृग रूप में आ गए बोले हमारी बलि दे दो हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी तब उसने मानसिक संकल्प बलि का किया उसी से उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए महाभारत में लिखा हुआ इसलिए मानसिक संकल्प भी हिंसा का नहीं होना चाहिए ऐसा लिखा है कि तस्य तेनानुभावेनो नो हिंसात मनस्तदा तपो महत समुच्छिन्नम न नज्ञिया उसकी सारी तपस्या नष्ट हो गई इसलिए यज्ञ हिंसा का भी समर्थन अध्यात्म के पथ के पथिकों को नहीं करना चाहिए ततस्तम भगवान धर्मो यज्ञ या जायत स्वयं समाधान ज भार या लेवे ज तपसा परम कहते भगवान धर्म ने स्वयं सत्य का यज्ञ कराया और उन्होंने बिना हिंसा के ही भगवान धर्म ने स्वयं संपूर्ण यज्ञ को संपादित करके संपूर्ण ऋषि और देवताओं के मध्य प्रमाणित किया धर्म ही यज्ञाचार्य बने और बिना हिंसा के यज्ञ प्रतिपादित करके कहा कि संपूर्ण वैदिक विधि को इस पद्धति से पूरा किया जा सकता उसमें सत्य यजमान थे और आचार्य धर्म थे ऐसे यज्ञ का वर्णन है इसलिए अहिंसा सकलो धर्म हिंसा धर्मस्तथा हिता सत्यम तेहम प्रवक्ष्यामी यो धर्म सत्यवादीना अहिंसा संपूर्ण धर्म है और अहिंसा संपूर्ण अधर्म है अधर्म अहित कारक है और मैं सत्य बतलाता हूँ कि अहिंसा ही परम हितकारिणी है इसका वर्णन किया गया मोक्ष के साधन का वर्णन किया गया और एक बात और आई है कहते आज की बली का जहा वर्णन है वो क्या है तो व्यासी कह रहे हैं तीन वर्ष पुराने बीज जो हैं वो अज हैं क्योंकि उनको खेत में बोने पर अंकुर नहीं होता इसलिए वे अज हैं इसलिए जहां विधान है पशु का पिष्ट पशु का विधान है ऐसा व्यासी लिख रहे हैं महाभारत पिष्ट पशु से विधि पूर्ण कर लेनी चाहिए प्रत्यक्ष जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए सिद्धांत से खूब मेल खाता हुआ सिद्धांत है और श्री मध्वाचार्य जी ने अपने दर्शन में पिष्ट पशु का ही प्रमाण माना है और उन्होंने विशेष रूप में यज्ञीय हिंसा का निषेध किया है अपने ग्रंथों में दाक्षिणात्याचार्य उन्होंने शरीर का अध्यास जब तक रहेगा तब तक दुख छूटने वाला नहीं है इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से समझाया गया और कहा कि देखो जैसे सोना जितना अधिक अग्नि में तपाया जाता खड़ा हो जाता शुद्ध हो जाता है ऐसे ही कष्ट रूपी अग्नि में तप करके निंदा और तिरस्कार रूपी अग्नि में तप करके साधक की अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है इसलिए हे सु शुक, हे सुखाचार्य साधक का कर्तव्य है कि वह निंदित कर्म न करे किंतु फिर भी यदि कोई निंदा करता है तो वह भगवान का अनुग्रह समझे कि हमारी शुद्धि अंतकरण की इसके द्वारा हो रही है इंद्र और वृत्तासुर के प्रकरण का भी वर्णन है और शंकर जी ने कैसे दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया ये दक्ष यज्ञ विध्वंस के चरित्र को आप लोगों ने पहले महाभारत क्रम में भी सुना है भागवत की कथा में भी सुना है इसलिए हम उसको विशेष रूप में वर्णन नहीं कर पाएंगे आज हम सबको महाराज जी का मंगल में आशीर्वाद भी प्राप्त होगा दर्पोक क्षत्रिय कायर क्षत्रिय शोक के योग्य है उसके लिए दुख प्रकाश करना चाहिए कि भाई कहाँ से क्षत्रियो के खनदान में आ गया बताओ डरता है डरपोक क्षत्रिय शोक के योग्य है भक्षा भक्ष विचार न करते हुए खाने की लिप्सा जिसके मन में है वह ब्राह्मण शोक के योग्य है जहाँ मिले वहीं खा ले है इसलिए स्वपाकी की च य नष्टा पर पाकीच ब्राह्मण ब्राह्मण तो तब तक रहता जब तक दूसरे के हाथ का बनाया नहीं खाता दूसरे के हाथ का बनाया खाया बस वहीं काम चला गया खत्म होया महाराज हमारे देखते हमारी तो आयु बहुत ज्यादा नहीं है पर हमारे देखते देखते वातावरण बदल गया ब्राह्मण भी ब्राह्मण के हां कच्चा भोजन नहीं करते थे ब्राह्मण ब्राह्मण के भोजन नहीं करते लेकिन अब सब जगह भोजन शुरू हो गया सह भोजन और उच्छिष्ट भोजन कौन सा सिस्टम कहते हैं उसको बफेलो सिस्टम क्या कहते हैं बफे चलो तो वो सिस्टम का भोजन जो है होता है वो भी निषिद्ध है हाँ जी धनोपार्जन की चेष्टा से रहित मण्य वैश्य भी चिंता के योग्य शोक के योग्य इसलिए वैश्य जब तक जिया कुछ न कुछ कमाकर कर दान पुण्य करते रहना चाहिए बोलो वृंदावन बिहारी और महाराज आलसी शूद्र भी शोक के योग्य है इसलिए हम शोक के योग्य हों ऐसा काम नहीं करना चाहिए पराशर गीता का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है विषयाशक्त जीवों की दुर्गति कैसी होती है इसका भी वर्णन है पराशर गीता का उपसंहार है हंस गीता का बड़ा सुंदर वर्णन है शांख्य योग का भी बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है और शांख योग के वर्णन के बाद प्रकृति संसर्ग के कारण जीव को कैसे भटकना पड़ता है प्रकृति संसर्ग दोष से ही उसका पतन होता है इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह परमात्मा की ओर निरंतर आकृष्ट होवे जिससे प्रकृति के बंधन से और प्रकृति के आकर्षण से वह मुक्त हो सके इसका वर्णन किया गया जनक वंशी वसुमान को एक मुनि ने उपदेश दिया उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है और प्रकृति और पुरुष के विवेक का फल है मोक्ष परब्रह्म की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक जीवन में पूर्णता नहीं आती है इसलिए परब्रह्म की प्राप्ति के स्वरूप का वर्णन है भगवती बागदेवता ब्रह्मविद्या सरस्वती ने प्रकट होकर के याज्ञवल्क महर्षि को ब्रह्मविद्या प्रदान की है इसका भी वर्णन है और वो जो ब्रह्मविद्या प्राप्त कर लेते हैं वे जरा और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि ये सब धर्म शरीर के हैं आत्मा के धर्म नहीं हैं इस प्रकार से कहकर ब्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को जो उपदेश दिया उपसा, उपका उपसंहार किया और ब्यास जी का उपदेश श्रवण करके सुखदेव जी को पूर्ण वैराग्य तो था ही उन्हें वैराग्य हुआ और श्री व्यास जी ने उनको सावधान किया सावधान देखो धन्य है ब्यास जैसे पिता क्या कह रहे हैं सुखदेव जी तो परमात्मा ही हैं उनको क्या सावधान करना है लेकिन ब्यासी देखिए हम लोगों को सावधान कर रहे हैं ये दोष लोग तो बिल्कुल लिखने योग्य हैं ब्राह्मण से तो देहो यम न कामार्था जायते तपसे प्रेत्यनुपम सुखम व्यासी कहते वत्स सुखदेव ब्राह्मण का शरीर अर्थ और काम की पूर्ति के लिए नहीं है कठोर तप के लिए है और ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए है बहुविरवाप्यते नरतिपरेण स्वाध्याये क्षेमार्थी सदास्व इत्यादि प्रकार से वर्णन किया है शुभाशुभ कर्मों का फल कर्ता को स्वयं ही भोगना पड़ता है ये पूरे चरित्र को सुनकर के श्री ए, श्री युधिष्ठिर बड़े आश्चर्यचकित हुए बोले सुखदेव जी के जैसा निर्विकार पुत्र व्यासि को कैसे प्राप्त हुआ तब श्री भीष्म जी ने वर्णन किया है कि व्यासी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया और भगवान शिव ने स्वयं प्रकट हो करके उन्हें इस प्रकार के पुत्र का वरदान प्रदान किया कि जिसका संपूर्ण भूतों पर अधिकार होगा जो प्रकृति के बंधन में नहीं रहेगा श्री सुखदेव जी महाराज की उत्पत्ति का वर्णन है घृताची नाम की अप्सरा का दर्शन करके भगवान की इच्छा से महर्षि व्यास का जो अमोघ तेज है वह क्षुभित हुआ और वह अरणी में गिरा और उससे वैशाख अमावास्या को भगवान श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की अरण्यामेव सहसा तस्य तस् शुक्रमयत सो विशंकेन मनसा तथैव दुज सत्तम अरणिमंथ ब्रह्मि तम जज्ञे शुको नृप नृप न्रपा। सुखदेव जी प्रकट हो गए सुखदेव जी महाभारत के अनुसार अयोनिज हैं किसी माता के गर्भ में नहीं रहे और किसी मातृ योनि से उनका जन्म नहीं हुआ ऐसे सुखदेव जी हैं महाराज और श्री सुखदेव जी जब महाराज प्रकट हुए हैं तो उस समय संपूर्ण दिशाएं आनंदित हो गई हैं आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी है देवताओं ने धुंधवियाँ बजाई हैं अप्सराओं ने नृत्य किया है ऋषियों ने मंत्रोच्चारण किया है और सुखदेव जी महाराज को दूध पीना पड़ा हो कुछ दिन घुटरुवंश चलना पड़ा हो ये सब काम नहीं हुआ वो तो जन्म लेते ही यज्ञोपवीत की अवस्था के हो गए हैं और उसी समय साक्षात भगवती गंगा ने आकर के सुखदेव जी का अभिषेक किया है स्वरूपी तदा भेत्य तम गंगा सरिताम श्रेष्ठा मेरु पृष्ठे जनेश्वर स्वरूपणी तदा भेत्य तर्पया मांसवारिणा उसी समय आकाश से सुखदेव जी के लिए दंड गिरा है, है। परमात्मा की ओर से ही पलास दंड काला मृग पृथ्वी पर गिरा है और उसी को इन्होंने स्वीकार किया है जे घी यंतेम गंधर्वा नन चाप सरोगणा गंधर्व यश गाने लगे हैं अप्सराएं नृत्य करने लग गई हैं और महाराज हाहा हूहु आदि गंधर्वों ने श्री सुखदेव जी महाराज के यश को गाया है और कहते आकाश से कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा वही है बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय दिव्याणी प्रभ वर्ष च मारुता जंगमा जंगम चहष्ट महुवत जगत सारा जगत अत्यंत प्रहिष्ट हो गया है देवराज इंद्र ने स्वयं उन्हें कमंडलु प्रदान किया है और भगवान शंकर ने पार्वती के सहित प्रकट होकर के जो उपनयन संस्कार है स्वयं भगवान शंकर ने उपनयन संस्कार संपन्न कराया है इंद्र ने कमंडलु दिया है और संपूर्ण पक्षियों ने उनकी प्रदक्षिणा की है ऋषियों ने उनकी प्रदक्षिणा की है और उन्होंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली है संपूर्ण वेद सुखदेव जी के ब्रह्मचर्य की दीक्षा ग्रहण करते ही अंग उपांग के साथ संपूर्ण वेद उनके सामने प्रकट हो गए हे सुखदेव जी मुझे स्वीकार करें पढ़ना नहीं पड़ा स्कूल में जाके कि यहाँ उदात्त स्वर लगाओ यहाँ अनुदात स्वर लगाओ संपूर्ण वेद ही उनमें अपने आप प्रकट हो गए बोलो भक्तवत्सल भगवान की महाराज जी लिखा है इसके बाद भी सुखदेव जी ने बृहस्पति जी से वेद पढ़ा क्योंकि नहीं तो परंपरा उच्छिन्न हो जाएगी इसलिए उन्होंने वेद का अध्ययन बृहस्पति जी से किया क्या मर्यादा का पालन है अद्भुत चरित्र है महाराज और इसके बाद श्री पिता व्यासी की आज्ञा से सुखदेव जी मिथिला गए हैं कहा कि वहाँ भी जाकर सत्संग करो आगे के अध्याय में वर्णन है वहाँ द्वारपाल मंत्री युवती सबके द्वारा एक प्रकार से परीक्षा हुई है लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज अविचल भाव से अपने ध्यान में स्थित हैं तब श्री जनक जी ने महारानी के सहित उनके चरणों को धोया है और कहा आपके जैसे दिव्य ब्रह्मविद वरिष्ठ संत के आने से हमारा महल पवित्र हो गया और प्रसन्न होकर के उन्होंने अध्यात्म तत्व की चर्चा सुखदेव जी के साथ बैठकर के की है बड़ा सुंदर प्रकरण है सुखदेव जी लौट करके आए हैं व्यास जी के पास स्वाध्याय की विधि बताई है और इसके बाद वे नारद जी आए हैं और श्री नारद जी ने बहुत विस्तृत उप, उपदेश दिया है सुखदेव जी को यहाँ वर्णन मिलता है व्यास जी ने नारद जी से कहा कि आप हमारे पुत्र सुखदेव के साथ अध्यात्म विषय की चर्चा करें तब फिर नारजी ने चर्चा की है और वो प्रकरण पूरा बड़ा अद्भुत प्रकरण है हम तो ये विश्वास करते हैं कि कोई सतपात्र यदि इस प्रकरण को पढ़ लेगा मोक्ष धर्म पर्व को तो यदि ईमानदारी से पढ़ लेगा तो उसका संसार छूट जाएगा वो संसार छोड़ देगा इतना सुंदर प्रकरण है क्या कहें समय नहीं है नहीं एक एक भाव चिंतन पूर्वक कहने की आवश्यकता है श्री सुखदेव जी ने महाप्रयाण किया है और सूर्यमंडल का भेदन करके वे भे गए हैं सशरीर सुखदेव जी पधारे हैं और उससे ब्यासी रुदन करने लगे हैं शोक हुआ है तब सुखदेव जी की छाया से शंकर जी ने छाया सुख को प्रकट किया है सुखदेव की जैसे ही उनकी छाया को छाया सुख का भी यहाँ वर्णन किया गया है सुखदेव जी की ऊर्ध गति का वर्णन महादेव जी ने प्रकट होकर के आश्वासन दिया है और श्री व्यास श्री नारजी बद्रिकाश्रम में विराजे हैं नारायण भगवान की सन्निधि में और श्वेत दीप में जाकर वे कैसे स्तुति करते हैं उसका भी वर्णन है व्यास जी भी बद्रिकाश्रम में आकर के विराजे हैं यज्ञ में आहुति का अर्थ आज का अर्थ अन्य है बकरा नहीं इसको बहुत विस्तार से वर्णन किया गया नारजी ने भगवान की 200 नामों से स्तुति की है और इसके बाद ब्यासी अपने शिष्यों को उन्होंने परम धर्म का निरूपण किया है जिस परम धर्म को भगवत शरणागति रूप धर्म कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के नामों की व्युत्पत्तियों का भी बड़ा सुंदर वर्णन है भगवान के किस नाम का क्या अर्थ है और इस प्रकार से यहाँ ये मोक्ष धर्म पर्व संपन्न होता है अब भगवान की दया से हम लोगों के पास दो दिन है पूरा ग्रंथ करीब करीब व्यास क्रम तो नहीं हो पाया समास क्रम से ही सही ये शांति पर्व पूर्ण हुआ अब दो दिन हम लोगों के पास है अनुशासन पर्व ये हो जाएंगे ब्यास जी की कृपा से तो यह इतना विशाल ग्रंथ ग्रंथ तो क्या पूरा समय पूरा हो जाएगा और किंचित संतोष भी हम लोगों को हो जाएगा ये महत्वपूर्ण प्रकरण है एक बजकर तीन चार मिनट हो रहे हैं अब सब सावधान होकर पूज्य श्री महाराज जी की आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे कम से कम आधा घंटे का समय आधा घंटे से ऊपर का समय हम हाँ वहीं का। महाराज जी फोटो न लिया जाएगा आप यहाँ बैठ के कर देंगे फोटोग्राफर जो हैं है, वो फोटो यहाँ नहीं लेंगे महाराज जी का भगवान का फोटो दिखाते रहेंगे गौ माता का फोटो दिखाते रहेंगे आवाज़ आती रहेगी। रहेंगी जय गो माता जय गो पाल बत्सल भक्त बत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गो पाल भक्त बत्सल प्रभु दीन एक बड़ी सुंदर सूचना है गो भक्ति जब जागृति हेतु गो गोविंद गुणवान सायकाल सात बजे से नौ बजे तक होगा तो ये एक बहुत अच्छी सूचना है सब लोग उसका लाभ प्राप्त करेंगे जय गो माता जय गो पाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो, गो, गो माता जय गो पाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गो पाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो मयो पाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गो भक्त वसल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गो पाल बचल प्रभु दीन दया हो oh. उत्पन्ना मथ्यमो दधो तम्धेतुआन तस्वी नमो नमः तव माता श्रवदेवा तव यवा तीर्थ शती नमो स्त सदे नमो स्त्या विशाल बोधि फुलायत्त भारतीपुरज्वालि तो ज्ञानमे प्रदीप नारायण नमस्कृत नर चोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथ मुदी श्रीराम जय राम जय जय राम, जे जे राम धर्म का नाश हो प्राणियों में विश्व का कल्याण हो गौ माता की अय हो रहा हे मेरे नाथ आप अपनी आप अपनी सुधा मही सुधा मई सर्वसमर्थ सर्व समर्थ पतीत पावनी पति पावनी अहे तुकी कृपा से आहे तुकी कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय में त्याग काबल त्याग काबल एवं एवं, एवं सुखी प्राणियों के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 दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्तवल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्तवल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्त बचल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपाल भक्तवल प्रभु दीन दयाल जय गो जय गोपाल भक्त बचल प्रभु दीन, दीन दया आदिशक्ति श्री स्वर भी गो माता गी जय श्री जगदीश्वर भगवानी जय सत्य सनातन धर्म जी जय सर्वेश्वर सचिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी रूप से सभी के हृदय में विराजमान हैं उनका पावन सुमन करते हैं पूज्य गौ माता तथा उसके अखिल गोवंश की वंदना करते हैं सनातन धर्म का अंतिम और भूम इतिहास श्री महाभारत की रचयिता भगवान व्यास की वंदना करते हैं महाभारत दिव्य ग्रंथ की वंदना करते हैं और संभवत्या जन्मेजय के यज्ञ के बाद प्रथम बार इतना विधिवत और ऐतिहासिक महाभारत की कथा का रसपान कराने वाले पूज्य श्री मलूक पिठाधीश्वर जी की चरणों की वंदना करते हैं उनके पेट की वंदना करते हैं इस कथा में पावन उपस्थिति प्रदान करने वाले विभिन्न पीठों के पीठाधीश्वर संत महंत साधु सभी के पावन चरणों में वंदना प्रणाम करते हैं यहाँ विराजे हुए धर्मनिष्ठ कर्तव्यप्रायण भगवत चरणानुरागी गो सेवा भावी सज्जन बंधुओं माताओं बहनों बालकों सभी को सादर हरिश्मरन जय गो माता जय गोपाल पता नहीं हमको क्यों बोलने के लिए कहा गया है जहां महाभारत जैसे दिव्य अनुपम और सार्वभौम ग्रंथ की कथा हो रही हो ऐसा कोई मानव कल्याण से संबंधित ऐसा कोई विषय नहीं है जो महाभारत में न हो अनेक तरह से जीव के उधार के अनेक उपाय महाभारत में उनका वर्णन हुआ है ऐसे ग्रंथ की कथा हो रही है जहाँ कुछ भी अश्रुता नहीं है और हमारे पूज्य श्री रेवासा वाले महाराज जी तो कह रहे थे कि महाभारत में तो गो कथा ही गो कथा है थोड़ी देर के लिए हमको गो महिमा कहने के लिए भी बैठाया हो तो भी महाभारत में जितनी गो महिमा कही गई हैं इतनी गो महिमा अन्यत्र कहीं नहीं और उस गो महिमा के उस कथा के प्रस्तुता महाराज श्री मलुक पिठाधीश्वर जी हो जिनको हमारी व्यक्तिगत मान्यता है कि इस समय सनातन धर्म में व्यास वाणी और संत वाणी के एक अद्वितीय प्रस्तोता हैं ऐसे महापुरुष की वाणी जहाँ पर प्रसारित हो रही हो वहाँ अन्य किसी को बोलने की क्या आवश्यकता है हम में कोई कमी रह गई हो होगी इसलिए हमको बोलने का कहा गया है बाकी सब लोग विराज हैं सब तरह से हमसे अधिक जानते हैं विद्वान हैं हमारे कई बड़े-बड़े पीठों के आचार्य हैं उन सबको नहीं कहा और हमको कह दिया हमारा कोई प्रारब्ध रहा होगा हमें आज इतना ही कहना है यहाँ विराजे हुए लोगों को और देश तथा दुनिया में इस कथा को सुनने वाले सभी धर्मात्माओं से कि भाई सनातन धर्म का अंतिम और सार्वभौम इतिहास महाभारत है और महाभारत की रचना का मूल उद्देश्य अथवा प्रयोजन जो बताया गया है जैसा हमने महाराज जैसे सुना कि महाभारत की रचना का प्रयोजन ब्रह्म तत्व और गो तत्व की स्थापना है इस पृथ्वी पर ब्रह्म तत्व की सुरक्षा हो उसकी वृद्धि और विकास हो गौ तत्व की सुरक्षा हो उसकी वृद्धि और विकास हो गौ तत्व और ब्रह्म तत्व दो अलग अलग नहीं हैं एक ही सिक्का के दो पहलू हैं जैसे गो के बिना गो तत्त्व के बिना ब्रह्म तत्त्व की पुष्टि नहीं हो सकती हैं और ब्रह्म तत्त्व के बिना गो तत्त्व का परिचय नहीं हो सकता है अर्थात गाय के बिना ब्राह्मण तत्व नहीं है और ब्राह्मण तत्व के बिना गो तव को जानने वाला कोई नहीं हो सकता गो से ही ब्रह्म तत्त्व की उत्पत्ति पुष्टि और वृद्धि होती हैं और ब्रह्म तत्व से ही गो तत्व की जानकारी होती है कि गायें क्या है गो की महिमा क्या है वह मानवीय बुद्धि से संभव नहीं है जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि ब्रह्म तत्व या ब्राह्मण कोई लौकिक मनुष्य नहीं है वह एक अलौकिक शक्ति से सम्पन्न दिव्य देवता है पृथ्वी का ऐसा कहा गया है वो गोतत्व को जानता है क्यों क्योंकि वो बुद्धि से आगे की जो जानकारी है वो जानने की शक्ति प्रकृति के अंतर्गत जो बुद्धि है उस बुद्धि से भी आगे जानने की शक्ति है वो उस ब्राह्मण को प्राप्त है मनुष्य के पास में हृदय और मस्तक दो चीजें हैं भौतिक हृदय और भौतिक मस्तक से गो तत्व समझ में नहीं आता ईश्वर तत्व समझ में नहीं आता हमें भगवान को स्वीकार करना है उनके साथ आत्म्य संबंध की अनुभूति करनी है तो भौतिक हृदय से नहीं होगी वह अलौकिक हृदय होगा दिव्य और भगवतीय हृदय होगा ऐसे ही हमें उस परमात्म तत्व को गो तत्व को समझना है तो हम प्राकृत बुद्धि से नहीं समझ सकते उसके लिए हमें अलौकिक बुद्धि रितंबरा प्रज्ञा विवेक ख्याति की आवश्यकता है इस तरह से इसी बुद्धि और इसी हृदय के अंतर्गत दिव्य हृदय और दिव्य बुद्धि होती हैं जैसे भगवतीय हृदय अथवा देवी हृदय योगी हृदय भक्त हृदय ऐसा कहा जाता है और मस्तक के बारे में भी तितंबरा प्रज्ञा विवेक ख्याति जो धर्म मेगा समाधि के बाद योगी में उत्पन्न होती हैं उस विवेक ख्याति से उस ब्रह्म तत्व को गो तत्व को समझा जा सकता है ऐसी विवेक ख्याति जिसके मस्तक में उत्पन्न हो गई हो प्रकाशित हो गई हो वही ब्राह्मण है ब्रह्म तत्व का प्रकाश जिसके अंदर हो वो ब्राह्मण है बहुत अद्भुत बात आज एक कथा में हमने सुनी अभी अभी कि किस तरह से अनाचरण से और दुराचरण से सभ्य मनुष्य अपने अंदर विराजमान ब्रह्म तत्व की हत्या कर लेता है अद्भुत बात है आज हमने आपने सुनी ब्राह्मण जाति होगी ब्राह्मण वर्ण होगा व्यवस्था के लिए पर जो ब्राह्मण तत्व की बात है ब्रह्म तत्व की बात है वो हमें समझनी होगी यहाँ जो महिमा है शास्त्र में और लोक में वहाँ ब्रह्म तत्व की महिमा है ब्रह्म वर्ण या ब्रह्म जाति ब्राह्मण जाति अथवा ब्राह्मण वर्ण तो व्यवस्था के लिए है और जिन व्यक्तियों में ब्रह्म ब्रह्मतत्व का अधिक विकास हुआ है उनके वंशज या उसके अंतर्गत जन्म लेने वाले लोग ब्राह्मण वर्ण या ब्राह्मण जाति के कहलाते हैं पर अगर उसमें ब्रह्म तत्व नहीं है जैसा कहा गया आज कथा में व्यासपीठ से तो उसकी महिमा शास्त्रोक्त महिमा नहीं है उसकी लौकिक महिमा भी नहीं है कलयुग में अधिकतर ब्राह्मण वर्ण और ब्राह्मण जाति के लोगों ने ही ब्रह्म हत्या कर दी है आज जैसा हमने कथा सुनी उसे ऐसा ज्ञात होता है कि और किसी ने नहीं सव्यम ब्राह्मणा ने ही ब्रह्म हत्या की ब्रह्म तत्व की ब्रह्म तत्व को क्षति पहुंचाई है जितनी क्षति ब्रह्म तत्व को ब्रह्मतव को ब्राह्मण तव को ब्राह्मणों के द्वारा पहुंचाई गई है इतनी क्षति किसी भी वर्ण या मजहब के लोगों ने ब्राह्मणत्व को नहीं पहुंचाई यह बात समझने की है इसलिए समझने की है कि लोग दवेश करते हैं दवेश जो धर्म की जैसे हम सोचे हिंदू धर्म के बारे में सनातन धर्म के बारे में तो सनातन धर्म को नुकसान जितने सनातन धर्म में जन्म लेने वाले अधर्मियों ने पहुंचाया है इतना नुकसान किसी विधर्मी ने नहीं पहुंचाया। आज भी सनातन धर्म को सबसे अधिक क्षति अधर्मियों के द्वारा पहुंचाई जाती है सनातन धर्म में जन्म लेने वाला ही व्यक्ति सनातन धर्म का निरादर करें उसे अधर्मी कहते हैं ऐसे अधर्मियों के द्वारा धर्म को अधिक क्षति पहुंचती है विधर्मी तो इतनी क्षति पहुँचा नहीं सकता है हाँ जब अधर्मी विधर्मियों से मिल लेते हैं तब फिर धर्म को अधिक क्षति पहुँचती है और ऐसा ही हुआ है जब जब अधर्मी लोग विधर्मियों से मिले अधर्मी लोगों की विचारधारा विधर्मियों की विचारधारा आपस में मिली अथवा विधर्मियों की विचारधारा के संवाद अधर्मी बने तभी धर्म को सबसे बड़ी हानि हुई है महाभारत ग्रंथ के संरचना का जो मुख्य प्रयोजन है वह ब्राह्मण तत्व और गौतव को सुरक्षित रखना उसका उसका विस्तार करना उसकी वृद्धि करना उसे प्रकाशित करना है तो गौतत्व और ब्राह्मण तव को इस समय बहुत बड़ी क्षति हुई है बहुत बड़ी क्षति गाय के बिना ब्राह्मण तत्व की हिंदुत्व की बात छोड़िए मानवता की भी कल्पना नहीं की जा सकती जहाँ करुणा दया अहिंसा परोपकार आदि भाव की बात होती है मानव हृदय में ये भाव पैदा होते ये उस मानव के हृदय में पैदा होते हैं जिसका हृदय सात्विक हो और सात्विक हृदय उसी मानव का हो सकता है जिसको अन्न जल और हवा शुद्ध मिले हो आहार शुद्ध मिला हो अन्न जल हवा रूपी आहार शुद्ध आहार जिनको प्राप्त हुआ हो उसी के अंदर सत्व की शुद्धि होती है और उसी का हृदय सात्विक बनता है सात्विक हृदय में ही करुणा दया परोपकार अहिंसा आदि ऐसे धार्मिक और दिव्य भाव धर्म के भावों की उत्पत्ति यहाँ अवतरण होता है इसलिए अन्य जल और हवा की शुद्धि अथवा सात्विकता गाय पर निर्भर है गो के बिना अन्न सात्विक नहीं हो सकता गऊ के बिना जल सात्विक नहीं हो सकता गऊ के बिना हमें सात्विक हवा की प्राप्ति नहीं हो सकती हमने महाभारत कथा में पिछले कई दिनों से सतत ये सब बातें श्रवण की हैं इसके विस्तार की आवश्यकता नहीं है पर गऊ के अभाव में गोवंश के अभाव में गोवंश की कमी से गोवंश की क्षति से कितना भयंकर नुकसान होता है इसका एक आंकलन हमको इस महाभारत कथा के माध्यम से हम सभी श्रोताओं को करना चाहिए गाय के न रहने से गाय के दुखी होने से गौवंश के तिरस्कार से उनकी उपेक्षा से इस देश को देशवासियों को और दुनिया की मनुष्य जाति सहित जीव जगत को कितनी बड़ी हानि हुई है इसका आंकलन हमें इस कथा श्रवण के बाद हम सबको अपनी अपनी समझ के अनुसार इस कथा के उपदेश के प्रकाश में करना चाहिए बहुत बड़ी हानि हुई है गाय के बिना मानवता की कल्पना नहीं हो सकती हिंदू तब की ब्राह्मण तब की और संत तब की तो बात बहुत दूर रही अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि हम सभी लोग ऋषियों के संतों के फोटो है चित्र हैं हमारे अंदर संत तब ऋषि तब नहीं है ये यथार्थ बात है हम सभी सोच सकते हैं आज से पचास वर्ष पूर्व साठ के दशक में अहमदाबाद में वेद मंदिर के संस्थापक श्री गंगेश्वरानंद जी के संयोजक में एक विश्व धर्म सभा का आयोजन हुआ था हमारे देश के सभी धर्माचार्य और अन्य मजहबों के पंथों के भी बहुत सारे उन उनके लोग थे आध्यात्मिक गुरु लोग उसमें कुछ वक्ताओं के लिए जो विशिष्ट वक्ता थे उनके लिए आधा आधा घंटा का समय था और बाकी लोगों के लिए दस दस मिनट का समय था पाँच घंटों का वह कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में बोलते हुए ब्रह्मलिन प्रज्ञाचक्षु स्वामी सरनांद जी महाराज ने एक बात सबके सामने रखी थी वो आज भी हम सबको मनन करने योग्य हैं उन्होंने कहा कि भाई आज धर्म संसद है और हमें धर्म की चर्चा करनी है पर एक बहुत दुखद स्थिति है कि आज वर्तमान समय में धर्म चर्चा में है धर्म चिंतन में है धर्म लेखनी में है धर्म कथनी में है पर धर्म जीवन में नहीं है धर्म जीवन में क्यों नहीं उतर रहा है किस लिए धर्म जीवन में नहीं उतर रहा उसका कारण क्या है उस पर हमको मूल्यांकन चिंतन करना है धर्म का जीवन में न उतरना जैसा अभी पूर्व में कहा गया कि शुद्ध आहार की प्राप्ति से ही मनुष्य के हृदय में धार्मिक भावों का अवतरण होता है हमारे सनातन धर्म के आरस्य ग्रंथों में धर्म को गाय का पुत्र बताया गया पूज्य गौ माता का धर्म पुत्र है धर्म का जन्म गाय से होता है गौ के द्वारा सात्विक आहार की प्राप्ति मनुष्य को होती है उसके सत्व की शुद्धि से उसके हृदय में धर्म का अवतरण होता है अगर आहार शुद्ध नहीं है तो हृदय में धर्म का अवतरण नहीं हो सकता केवल वाणी में कथनी में चिंतन में में पुस्तकों में धर्म आ सकता है पर जीवन में नहीं आ सकता धर्म दो तीन चार पांच सात नहीं है सनातन धर्म मानव धर्म प्राकृत धर्म एक ही है जैसे किसी देश का संविधान दो तीन चार पांच नहीं होता एक ही होता है ऐसे ही सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सचिदानंद घन परमात्मा के बनाए हुए इस जगत की व्यवस्था के लिए जो विधि बनी है वह विधि ही सनातन धर्म कहलाती है वही वह एक विधान है सार्वभौम विधान है वह एक ही है सभी पृथ्वीवासियों के लिए भी एक है और स्वर्गवासियों के लिए भी एक है वो ही संविधान भगवान सूर्य पर भी लागू होता है भगवान ब्रह्मा पर भी लागू होता है सामान्य मनुष्यों पर भी लागू होता है चिट्टी पर भी लागू होता है और हाथी पर भी लागू होता है वो एक संविधान है वह प्रभु एक है उनकी बनाई हुई सृष्टि के एक एक तत्व सूर्य एक है पृथ्वी एक है जल एक है अग्नि एक है वायु एक है आकाश एक है तो इनकी व्यवस्था बताने वाला विधान धर्म सनातन धर्म अनेक कैसे हो सकता है धर्म अनेक कैसे हो सकता है धर्म और ईश्वर एक ही है सज्जनों उसी धर्म को महाभारत जिसकी हम कथा सुन रहे हैं उस महाभारत के प्रधान पात्र अद्वित्य पात्र भगवान श्री कृष्ण की वाणी में हम कहें तो तीन अलग अलग तरह से समझ सकते हैं आत्मवत सर्वभूतेशु सब प्राणियों के साथ आत्मावत व्यवहार किया जाए जैसे हमारी आत्मा के साथ करते हैं ऐसा ही सब प्राणियों के साथ व्यवहार हो यह सोतर है मानव धर्म का आत्मवत सर्वभूतेशु ये मानव धर्म है और सर्वभूत हितेरता नहीं हम सर्वभूत हिते रता मानव धर्म है और आतंवत सर्वभूतेशु सनातन धर्म है इसके आगे एक और शब्द है वासुदेव सर्वम यह भागवत धर्म है मानव धर्म सनातन धर्म और भागवत धर्म सर्वभूत हिते रता आतंवत सर्वभूतेशु और वासुदेव सर्वम इसी को हमने भागवत धर्म कहा है इसी को हम लोगों ने सनातन धर्म कहा है और इसी को मानव धर्म भी कहा जाता है ये तीनों ही सूत्र लगभग पर्याय हैं इनके भाव अर्थ और लक्ष्य एक ही हैं इसलिए धर्म अनेक नहीं है धर्म एक है और वह धर्म मनुष्य के हृदय में तभी अवतरित होगा जब मानव के अंदर की अंतकरण की शुद्धि होगी मनुष्य के अंदर जो चेतना है उस चेतना में चेतना के सत्व की शुद्धि होगी तभी उसके अंदर उसके हृदय की पवित्रता से धर्म का अवतार होगा चाहे वो भारत का व्यक्ति हो चाहे रूस का चीन का या अमेरिका का ही अरब का ही अफ्रीका का ही क्यों ना हो धर्म उसके जीवन में तभी आएगा जब उसके अंतकरण की शुद्धि होगी सतव की शुद्धि होगी तो सत्यव की शुद्धि का आधार गाय है गाय संपूर्ण मानव जाति और जीव जगत के कल्याण का कारण इसलिए है कि मनुष्य का हृदय पवित्र होगा तो दया करुणा अहिंसा आदि का भाव उसमें जन्मेगा और दया करुणा अहिंसा परोपकार से संपन्न व्यक्ति के द्वारा ही समाज का राष्ट्र का मानव जाति का और प्राणी जगत का भला होगा हित होगा इसलिए गौ का सुखपूर्वक संतुष्टिपूर्वक इस पृथ्वी पर उपस्थित रहना सबके कल्याण का कारक है गौवंश का रक्षण उनकी वृद्धि और उसके द्वारा प्रदत्त पंचगव्यों का विधि पूर्वक विनियोग ये सभी मानव जाति के लिए कल्याण का साधन है महाभारत की कथा का जो यहाँ लोहार गल जो तीर्थ है ये ऐतिहासिक तीर्थ है महाभारत काल से भी पूर्व का तीर्थ है उस तीर्थ क्षेत्र में इस तरह की कथा का आयोजन होना और वह भी सारी कथा गो महिमा पर कथा का प्रतिपादन होना ये ईश्वर की इच्छा से किसी मनुष्य के संकल्प से या मानव के संयोजन से ऐसा नहीं हुआ भगवत इच्छा से हुआ है ये भगवान की महती कृपा है कि इस आयोजन के रचना में श्री नथमल जी डेडवानिया को निमित्त बनाया है ये बहुत ऊंची बात है यद्यपि वह उनके मन में कोई प्रशंसा की बात नहीं है कि हमारी कोई प्रशंसा करे और हमारा भी कोई ऐसा स्वभाव नहीं है पर भारतवर्ष में ही नहीं पृथ्वी पर इस समय तो इनसे बड़ा सौभाग्य किसी भी व्यक्ति का नहीं हो सकता जिसने इतना विद्धि पूर्वक पूर्ण पूर्णतया शास्त्र मर्यादा में रह के सारा का सारा अनुष्ठान संपन्न कराया है परम सौभाग्यशाली आत्मा है इनके ऊपर ईश्वर की अनंता अनंत कृपा है सनातन धर्म के पुरोधा ऋषियों का अनंता अनंत अनुग्रह है इसलिए ये इसमें निमित्त बने हैं केवल द्रव्य लगाने से नहीं तन मन और धन से ये अपने संपूर्ण परिवार और मित्रों सहित समर्पित है इस अनुष्ठान को हम देखते हैं इनके बच्चे अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते थे पोते भाइयों के पोते भतीजे सबको उन्होंने बोला के शास्त्र विधि से सबका नवीन दक्ष योगोपवित्र संस्कार कराया और सभी कल तक नियमित गायत्री का जप कर रहे थे नंगे बदन रह के पूरी शास्त्र विधि का पालन हो रहा था ऐसा सब अनुष्ठान महाभारत की कथा का अद्वितय अनुष्ठान यद्य हमारे गोविंद गिरिजी महाराज गोविंद देव देवगिरिजी महाराज बहुत लंबे समय से महाभारत की कथा करते हैं और पूज्य मलुक पीठाधीश जी भी ऐसा मानते हैं कि महाभारत की कथा की प्रेरणा लौकिक दृष्टि से श्री गोविंद देवगिरि जी से प्राप्त की है परंतु इस तरह का अनुष्ठान आज तक